या दाद रशिक री दादा पहले ना झूले रसिक If I don't need your pity. I live. से के नीरा जैसे आप सभी हरिभक्तों को जय माता जय गोपाल हम आप सब देख रहे हैं ये श्री भक्तमाल कथा जो श्री जड़खोर गोधाम के सेवार्थ यहाँ विगत चार दिनों से लगातार हम लोग सुन रहे हैं आज इस सप्ताह क्रम का पांचवा दिवस है और कल और परसों दो दिन की कथा शेष है कल इस क्रम में पूज्य महाराषि ने जब गौ महिमा कही तो अनेक गौ भक्तों को खूब खूब प्रेरणाएं मिली और कल पूज्य महाराषि के द्वारा जो गौ वत्स्य द्वादशी का महात्मा का वर्णन हुआ वो बड़ा अद्भुत था और उसे सुनकर के पता नहीं कितने लोगों को आज प्रेरणा मिली और ऐसे हजारों परिवार हैं जिन्होंने आज जैसा कि महाराज जी ने बताया था उसके अनुरूप आज गौ माता का वृत गौ माता का पूजन जिस विधि से बताया था वैसे किया और केवल हमारे भारत देश में नहीं भारत के बाहर से अमेरिका से भूटान से कई जगह से हमारे पास फोन आए और उन्होंने पूछा कि महाराज इसकी किस विधि से से करना है वहाँ पर भी जो गौ सेवा कर सके उन्हें गौ माता उपलब्ध हो सकें उन्होंने इस व्रत को किया और जिन्हें वहाँ गौ माता उपलब्ध नहीं थी तो उन्होंने अपनी राशि भेज करके और वहीं से गौ माता को यहाँ के लिए प्रणाम किया है और कितने लोग ऐसे हैं आज की तिथि पर जैसे घोषणा हुई थी हमारे यहाँ कि एक लाख रुपए देकर के एक गौ माता आजीवन आप गोद ले सकते हैं वो गौ माता आपकी होगी उनका जब तक जीवन है तब तक वो आपकी ही कहलाएंगी तो इस प्रकल्प को सुनकर के आज के दिन बहुत लोगों ने गौ माताओं को गोद लिया बस ये जरूर है कि उन लोगों ने कहा कि हमारे नाम मत बोलिएगा किसी ने चार गाए किसी ने छः गाए किसी ने दो गाए भगवान ने जिसे जैसी सामर्थ्य दी थी उस सामर्थ्य के अनुरूप सबने गौ माताओं को गोद लिया और लेना भी चाहिए ऐसी पावन तिथि है और आज पूज महारि के द्वारा भी विधिवत गौशाला में गौ पूजन हुआ बहुत मात्रा में सभी हरिभक्त भी पहुँचे थे बड़ा अद्भुत वो दर्शन जैसा महाराज जी वर्णन करते थे उसी अनुरूप हम सब पूजन किया है तो आप सभी हरिभक्तों को एवं संस्कार के माध्यम से सुन रहे जो भी गौभक्त हैं हम सबसे पुनः पुनः प्रार्थना करेंगे एक तो हमारे जड़खोर गौधाम का जो महोत्सव है दो मार्च से आठ मार्च पर्यंत उसमें आप जरूर पधारें उसके लिए आप सबको अभी से निमंत्रण हैं आप सभी आवाहित हैं और आकर के उस छटा दर्शन करें क्योंकि वहाँ रह कर के और पूरे कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मिलेगा वहाँ रह कर के गौ माता की सेवा करने का अवसर मिलेगा वहाँ रह कर के गौ माता के जो दर्शन का अवसर मिलेगा वो एक बाणी से नहीं कहा जा सकता वो वहाँ रह कर के ही अनुभव आप कर सकते हैं तो आप सब कल वहाँ का निमंत्रण है वहाँ ये दो दिन की कथा शेष है हम सभी हरिभक्तों से कहेंगे हमारी जड़खोर गौधाम की जो गौशाला है वो साढ़े पाँच हजार जहाँ गौ माता निवास करती हैं खूब स्वस्थ और खूब प्रसन्न हैं आप सबके सहयोग से आप सबके प्रयास से और आप सबके उस संकल्प से गौ माता की सेवा हो रही है और इन संतों का और हमारे संस्था का उद्देश्य है कि बहुत बृहद मात्रा में एक भी गाय यहाँ से न जाए अभी आज सुबह ही संभवतः हमारे पूज्य श्री गोपेश बाबा जी ने बताया कि 48 गाय आज ही पकड़ी गई हैं और अपनी गौशाला में पहुंची हैं तो ऐसे ऐसे कसाईयों के द्वारा जो गाय प्राप्त होती हैं वो हमारी गौशाला में पहुंचती हैं और उनकी विधिवत सेवा होती है उनकी उपासना होती है तो ऐसी गायों की सेवा करके आप सब पुण्य के भागी बने क्योंकि उन गायों को सेवा की बहुत आवश्यकता होती है वो कितनी परेशानी में कैसे कैसे लोग लेकर के जाते हैं और उस अवस्था में अगर उन्हें उपचार मिल जाए उन्हें प्रसन्नता पूर्वक उनकी सेवा हो जाए तो आप विचार करें वो गौ माता कितनी प्रसन्न होगी कितना कितना आशीर्वाद आप सबको नहीं देंगी इसलिए ऐसी गौ माता की अगर आपके द्वारा सेवा होती है तो निश्चित रूप से वो गौ माता खूब आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगी और उनकी सेवा करना वाकई में गौसेवा है इसलिए आप जहाँ रहते वहाँ से गौ सेवा करें पूज्य महाराज श्री बार बार को कहते हैं कि आप जहाँ हैं वहाँ से गौ सेवा करें लेकिन जहाँ ऐसी अवस्था है जहाँ आप देख रहे हैं कि वास्तव में गौ सेवा हो रही है और वहाँ सेवा की बहुत आवश्यकता है ऐसी जगह जरूर सेवा करनी चाहिए इसलिए महाराषी कहते जा जा करके देखो केवल राशि दे करके नहीं उन गौशालाओं में खुद जाओ और जा कर के गौसेवा करो राशि देने को उपरांत आप गौशाला में जाके थोड़ा गोबर भी उठाएं, गौ माता के शरीर पर हाथ फेरे गौमाता से प्रेम करें फिर देखें आपको कितना लाभ मिलेगा गौमाता आपसे कितना प्रेम करेंगी आपके मन में बहुत शांति का अनुभव होगा तो ऐसे आप हमारे जड़खोर गोधाम में आकर के देखें कैसी अद्भुत गौ माता की सेवा होती है आवाज देते हुए सब गौ माता दौड़ी चली आती है पुकारती है तो वो सब सेवा आप सबके प्रयास से और पूज्य महर्षि के संकल्प से हो रही है आप सब सबकी प्रयास की आप सब गौमाता से जुड़े इसके लिए एक प्रकल्प हमारा चल रहा है एक लाख रुपए दे करके आजीवन एक एक गाय आप लोग गोद ले सकते हैं आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उन सदस्यों की ओर से आप एक एक गाय लेंगे अगर एक परिवार में पांच सदस्य हैं दस सदस्य हैं तो वो दस गायों को आप गोद लेंगे तो देखें एक तो गौ माता की सेवा सुचारू रूप से चलती रहेगी गौमाता प्रसन्न रहेंगी और आपके द्वारा वो गौ सेवा बनती रहेगी दूसरा हम पुनः पुनः कहते हैं भाई घर में कोई मंगल उत्सव हो चाहे विवाह का उत्सव हो चाहे आप पितरों के निमित्त कोई श्राद्ध आदि कराएं अथवा और वो कोई मंगल उत्सव कराएँ अथवा ग्रहों की निवृत्ति के लिए कुछ अनुष्ठान कराए वो सब कराइए कराना चाहिए लेकिन उसके साथ साथ प्रधानता रखें प्रत्येक मंगल कार्य में हम सर्वप्रथम गौ माता की प्रधानता रखेंगे गौ माता की सेवा की प्रधानता रखेंगे तो आपका जो वो मंगल क्रम होगा वो बहुत जल्दी संपादित होगा और निर्विघ्न रूप से परिपूर्ण होगा हमें ऐसा विश्वास है क्योंकि गौ माता में संपूर्ण देवताओं का निवास है अगर आपने गाय को संतुष्ट कर लिया गौ माता की पूजा कर ली तो मानो ने संपूर्ण देवों का अर्चन कर लिया क्योंकि गौमाता के अंदर संपूर्ण देव आज भी निवास करते हैं ऐसी गौमाता की सेवा का ऐसी गौमाता की सेवा के लिए आप सबको प्रेरित किया जा रहा है सेवा के लिए अवसर दिया जा रहा है तो आप सब यथा साध गौ माता की सेवा करें पूज्य महारी व्यासन पर विराजमान है महारी की वाणी का लाभ लें इसके पूर्व अभी कुछ दिन पहले ही नासिक का सिंहस्थ कुंभ था और उस कुंभ में एक अपने पहाड़ी बाबा नगर खालसा लगा था वहाँ भी अपनी तो गौसेवा होती थी तो वहाँ नासिक के ही रहने वाले हैं एक पाटिल हैं नाम तो पूरा स्मरण में नहीं है बाकी उन्होंने एक बहुत सद प्रयास किया उन्होंने विचार किया कि कुंभ क्षेत्र में सिंहस्थ की एक स्मारका जैसी निकाली है उसमें संपूर्ण संतों के स्नान के और गोदावरी नासिक से जुड़े जितने पवित्र स्थल हैं उन सब के चित्र सहित उस स्मारका का उन्होंने प्रकाशन किया और उनका भाव था कि पूज महारि के कर कमलों द्वारा इसका एक विमोचन जैसा हो तो वो इसी के लिए यहाँ पर आए हैं और उस पत्रिका को लेकर के भी आए हैं हम उनसे कहेंगे कि आप आए मंच पर और महाराष्ट्र को वो पुस्तिका अर्पित करें और साथ में हमारे जयपुर से पूज्य महाराज श्री पधारे हैं हम आपके चरणों में प्रार्थना करेंगे आप भी आए वो पत्रिका का विमोचन आप युगल महापुरुषों के कर कमलों द्वारा होगा तो इस संस्कार के माध्यम से भी बहुत लोग लाभान्वित तो होंगे वो भी दर्शन कर सकेंगे उस उस इस पत्रिका के माध्यम से कुंभ की संपूर्ण जानकारी जितने प्राचीन स्थल हैं उनकी संपूर्ण जानकारी इसमें है आप इसे प्राप्त भी कर सकते हैं अभी उपलब्ध अधिक न होंगी तो ये आपको भिजवा भी सकेंगे बाद में उन्होंने ऐसा कहा है तो अभी पूज्य महाराष्ट्री एवं जयपुर से पधारे हमारे पूज्य महाराष्ट्री के द्वारा पूज्य बाबा और स्वामी जी सभी संत हैं इनके द्वारा इस पत्रिका का विमोचन इसके उपरांत पूज्य महाराज श्री के द्वारा हम गौ महिमा एवं भक्ति चरित्र का आनंद ले रहे हैं बोलेते रहेंगे बोले श्री सदगुरुदेव भगवान की गौ माता की प्रम्बकेश्वर महादेव की गौदावरी गंगा की पर्व की पूज्य श्री के द्वारा उसका विमोचन हुआ हम सब ध्वनि से उनका बहुत महत्वपूर्ण पत्रिका है इसमें संपूर्ण दर्शन हम तो एक नजर इसको देखा था इसमें वो भी सारी बातें लिखी कई दर्शन ऐसे हैं जो बारह साल में एक बार ही वहां दर्शन होते हैं उनकी छवि और दर्शन भी इसमें है सारी जानकारी दी गई है तो इस पत्रिका का विमोचन हुआ अभी एक सूचना आई है उनकी घोषणा कर दें। जब तक महाराष्ट्र कुछ पत्रिका का मोचन करते हैं श्रीमती निर्मल वर्मा अजमेर एक लाख रुपया इन्होंने गौ माता की सेवा में समर्पित किया है गौ माता को गोद लेकर के श्री कृष्ण चाकर एवं अंजलि चाकर प्रयाग इलाहाबाद इनके द्वारा ग्यारह हजार रुपए की सेवा समर्पित हुई है बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद सुरेंद्र कुमार पांडे जी इन्होंने एक लाख रुपए गौमाता की सेवा में समर्पित किया है अविनाश जी, जी जगन्नाथपुरी इन्होंने भी एक लाख रुपए गौमाता की सेवा में समर्पित किया है इक्कीस हजार से वृंदावा शेखावत जी ने दिया है और एक लाख हा एक लाख रुपया लक्ष्मी नारायण जी मथुरा के द्वारा प्रदान हुआ है गौ माता की सेवा में बहुत बहुत साधुवाद नवल राम जी महाराज के परिकार बोले श्री सदगुरुदेव भगवान की मचंद्रा नम ओ नम परमंसास्वादितकमलिन्मकर भक्तनमाननस निवासा श्रीरा बागने लक्ष्मी से यस्य वक्षसी यदि तमृशिभम भजे स्वर्ग विसर्गा नवलक्षणलक्षणाख्यम परम धाम जगद्धाम प्रहलाद नारद पुंडरीका या सांबरीशुकशनकदाजुन वशिष्ठ विभीषणादी पुण्या परम भगवता कलपतरुभ्य कृप सिंधु्य पति पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम सीता श्रीरामंदार्य मध्यम अस्मदाचार्यपर्यता वंदे गुरुपरम पर भक्त भगवंत गुरुचतुरनाम बपुए इनके पद वंदन किए नाशे विघ्ने मंगल आदि विचारी वस्तुन और अनुप हरिजन कौयस गाम थे हरिजन मंगल रूप सब संतन मिल निर्णय कियो मति श्रुति पुराण इतिहास भज को दोई सुघर हरि के हरिदास श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दे भक्तन को यश गाओ व सागर से तरन को ना उपा श्री हरिजू आय विराज ये कथा रसिक हरिदास तुम श्रोता भक्त माल के तब पद रज तुम पाछे जो स्रोता हैं रसखान तिनके सकल मनोरथ श्री भगवान बार बार पद बंदो नाभा आभा एन जिनका ढ्योगाभा वेद को भक्तमान रसदे प्रिया दास जुके पद कमल बंदों बारंबार की नि भक्ति रसबोधिनी टीका अति सुख सार चार युगन में भगत जे तिनके पद की धूरी सर्वसुशिर धरी राखी हो मेरी जीवन श्री श्रीसुरभ्य नमः श्री नमः नमः श्री श्री सुरभ्य नमः a वृंदावन विहार द्वादशी महा महोत्सव की श्री चौरासी कोष ब्रजमंडल धाम की जय श्री नेह बिहारी जी महाराज की जय सपरकर श्री भक्तमाल की जय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 हरिशरणम भक्तवांचाकल्पतरु भक्त वत्सल शरणागत वत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री राधा गोविंद प्रभु की महती कृपा करुणा से परम पवित्र वैष्णव मास श्री दामोदर कार्तिक मास के इस मंगलमय अवसर पर श्री जड़खोर गोधाम के सहायतार्थ सेवार्थ श्री नये बिहारी जी की सन्निधि में श्री भक्तमाल ग्रंथ के माध्यम से हम आप सबको सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है अनेक महापुरुषों का दर्शन भी इस मंगलमय अवसर पर हमें नित्य नित्यप्रति हो रहा है आज हमारे श्री वैष्णव परंपरा के एक विशिष्ट महापुरुष जिनका आचार विचार बहुत उच्च कोटि का है रहनी बहुत उत्तम है गौ से संत सेवी श्री महंत श्री सिया दास जी महाराज गलता जो श्री रामानंद संप्रदाय की एक प्रधान पीठ है वहाँ आप संत सेवा करके श्री रामानंद संप्रदाय के सेवा की पताका को फहरा रहे हैं हमारे श्री गोवर्धन राम जी श्री मीराबाई जी के यहाँ से आए मेड़ता सिटी भक्तिमती मीरा जी का प्राकटिक स्थल जहाँ से प्रसारित मीरा जी के चरित्र को संस्कार के माध्यम से बहुत दूर दूर तक सुना गया और अभी भी हम कहीं भी पहुंचते हैं तो लोग हमको कहते हैं कि महाराज जी ज़्यादा नहीं एक पंक्ति कह दीजिए हर की प्यारी मीराबाई गौरव राजस्थान की कई जगह वो ऐसा लोगों के मन में बैठ गया तो महाराज भी कृपा करके पहारे हैं हमारे श्री रामायणी जी भी कृपा करके विराजे हैं स्वामी श्री सेवानंद जी महाराज श्री परमवंशी महाराज स्वामी जी महाराज हमारे भजन निष्ठ ज्येष्ठ गुरुभ्राता श्री सुखरामदास जी महाराज श्री गिरिधर गोपाल शास्त्री जी आदि अनेक महानुभाव विराजे हैं आज एक बहुत दिव्य पर्व है श्री गोवत्स द्वादशी इस गोवत्स द्वादशी की चर्चा हमने कल की थी अपने प्रवचन में वह केवल इसलिए कि लोग इस पर्व का लाभ ले सकें गोपाशमी पर्व अत्यंत प्रसिद्ध पर्व है किंतु गोवत्स द्वादशी बहुत अधिक प्रसिद्ध नहीं है कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को सवत्सा गाय का पूजन करना चाहिए इसकी बड़ी भारी महिमा है भविष्योत्तर पुराण में इसकी अनंत महिमा का वर्णन किया गया है पुनः संक्षेप में हम स्मरण करावे क्योंकि कल जिन्होंने सुना उनको लाभ मिल गया आज पूजन का और जो आज सुनेंगे वो पूजन का लाभ भले ही प्राप्त न कर सकें किंतु इस गोवत्स द्वादशी के महात्म्य के श्रवण से उन्हें भी गोवत्स द्वादशी व्रत करने का पुण्य प्राप्त हो जाएगा जो करता है उसे तो पुण्य मिलेगा ही जो सुनेगा उसको भी पुण्य मिल जाएगा धर्मराज युद्ध महाभारत युद्ध के पश्चात अपने ही गोत्र के बध के पाप की ग्लानी से मुक्त नहीं हो पा रहे थे उन्हें बारंबार लगता था कि हमने अपने ही गोत्र का नाश महाभारत युद्ध के माध्यम से किया अच्छा होता कि हम जंगल में चले जाते तपस्या ही करते तो अच्छा होता धरती रक्तरंजित नहीं होती यद्यपि ऋषि मुनि महात्माओं ने अनेक प्रायश्चित भी बताए थे और उन ऋषियों के द्वारा कहे गए प्रायश्चितों को श्रद्धापूर्वक धर्म राजेश ने उनका अनुष्ठान किया था किंतु फिर भी उनका अंतकरण अपराध बोध की भावना से मुक्त नहीं हो पा रहा था उन्हें लगता था अभी भी हमारे पाप का प्रायश्चित नहीं हुआ ये जो सामने खड़े हैं वो अपना स्थान बदल दें तो अच्छा है आप हम महात्माओं को न देखें तो हमको फिर मन बोलने का मन नहीं करता इसलिए श्री वृंदावन विहारी लाल की जय जय श्री राधे तो भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा कि महाराज आप स्वयं शोक का त्याग कीजिए और शोक से पीड़ित प्रजा को सुखी कीजिए राजा ही शोकाकुल होगा तो प्रजा सुखी कैसे होगी धर्मराज ने कहा भगवान यद्यपि ऋषियों के कहे गए सभी प्रायश्चित हमने कर लिए किंतु अभी भी लगता हमारा पाप प्रक्षालित नहीं हुआ हम अपराधी ऐसी कृपा कीजिए कि ये दुख भीतर का जो है वो दूर हो जाए भगवान ने कहा राजन जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को गोवत्स द्वादशी का विधिपूर्वक अनुष्ठान करता है गो पूजन करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर मेरा प्रिय पात्र बन जाता है उसके लौकिक पारलौकिक सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं भोग और मोक्ष जो चाहे उसे प्राप्त हो जाता है प्रातकाल किसी पवित्र तीर्थ में स्नान करके फिर अपने संपूर्ण शरीर में गोष्ठ में जाकर गोमाता की रज लगावे गोमाता माता गौशाला गो की जो रज है ना गोरज है वो तो गोरज अपने पूरे शरीर में लगावे स्नान करके फिर गोबर और गोमूत्र से स्नान करे और गोबर गोमूत्र से स्नान करने के पश्चात फिर विधि पूर्वक गौ माता का पूजन करें सांगो पांग पूजन करके और फिर सुंदर पकवान हलवा पूरी खीर साग ये सब प्रेम से गौ माता को पवावे ऐसे नहीं थाली में परोस करके जैसे किसी भगवान को भोग लगाते हैं ऐसी थाल परोस करके बछड़े सहित गौ माता को जिमावे आचमन करावे आरती करे प्रणाम करे प्रदक्षिणा करे अब फिर किसी पवित्र ब्राह्मण को प्रसाद पवा करके दक्षिणा देकर के तब प्रसाद ग्रहण करे तो ये गोवत्स द्वादशी का व्रत हो गया इसके महात्म्य में भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज राजुधिष्ठिर को एक कथा सुनाई ब्रह्मषि भ्रगु ये परम गोभक्त ऋषि है निरंतर गो सेवा में लगे रहते थे भृगु जी महाराज तभी तो इतना बल आ गया कि भगवान के वक्षस्थल में उन्होंने पाद प्रहार किया और भृगु जी ब्रह्म ऋषि ये तो है ही है पर भृगुजी गोभक्त हैं तो गोभक्त की चरण चिन्ह की छाप को ठाकुर जी अपने वक्षस्थल पर धारण कर एक ये भी भाव है महाराज की गो सेवा से प्रसन्न होकर श्री ब्रह्मा जी ने भ्रभुजी को एक घंटा दे दिया था क्योंकि जंगलों में महात्माओं के आश्रम होते थे कभी कभी हिंसक जीव भी गोष्ठ में आ जाते थे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि घंटा बजा दोगे तो कोई हिंसक जीव गायों पर आक्रमण नहीं करेगा आएगा तो वो भाग जाएगा आप प्रेम से गो सेवा करने लगे गो सेवा से आपका तप आपका तेज बहुत अधिक बढ़ गया आपकी गोभक्ति की परीक्षा लेने के लिए श्री शंकर भगवान पार्वती जी और गणेश जी के सहित पधारे शंकर जी ने तो एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया और पार्वती जी को गैया बना दिया और गणेश जी को बछड़ा बना दिया तो पार्वती जी गैया और गणेश जी बछड़ा गैया बछड़ा लेकर शंकर जी वृद्ध ब्राह्मण के रूप में भृगु जी के यहाँ पहुंचे भ्रभु जी ने आदर किया बोले महाराज मैं पवित्र ब्राह्मण अग्निहोत्री ब्राह्मण हूँ मेरे मन में तीर्थ यात्रा की भावना उदित भई है पर मेरी ये गैया है और ये बछड़ा है इसकी सेवा आप संभाल लें धरोहर के रूप में हमारी गाय सुरक्षित रखें तो मैं तीर्थ यात्रा कराऊँ भ्रगु जी ने कहा महाराज कितने दिन लगेंगे आपको बोले अग्निहोत्री ब्राह्मण अपने अग्निहोत्री की अग्नि से तीन दिन से अधिक दूर नहीं रह सकता तीसरे दिन तो उसको आ ही जाना चाहिए हम दो दिन में यात्रा कराएंगे सारे धरती के तीर्थों की संभव है दो दिन में यात्रा इसका मतलब है शंकर जी ने कहा हम अपने योग बल से संपूर्ण धरती के तीर्थों में स्नान करके आ जाएंगे दो दिन में ही अब फिर अपनी गैया बिछड़ा लेके चले जाएंगे भ्रभु जी ने कहा ठीक है शंकर जी चले गए ब्राह्मण देवता के रूप में जो शंकर जी हैं वो चले गए और महाराज अब भृज जी की परीक्षा के लिए शंकर जी ने ही सिंह का रूप धारण किया दूसरे दिन और सिंह बनकर के शंकर जी ने पार्वती जो गाय बनी हुई है उन पर झपट्टा मारा पर भृगुजी इतने सावधान गो सेवा में गो रक्षा में कि वे एक क्षण भी गायों से अलग नहीं होते जैसे ही सिंह ने आक्रमण किया सिंह गाय पर झपटे उसके पहले ही उन्होंने ब्रह्मा जी से प्राप्त घंटा नाद कर दिया और घंटा जैसे ही बजाया अब वर का प्रभाव था कि सिंह को वापस जाना पड़ा सिंह नहीं है वो साक्षात शिव जी ही है उनको वापस चला जाना पड़ा गाय बच गई आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी सिंह तो चला गया और गौ भी अंतर्धान हो गई बछड़ा भी अंतर्धान हो गया और भगवान शिव पार्वती और गणेश जी के सहित प्रकट हुए गौरी शंकर भगवान की श्री गणेश जी महाराज की भगुजी व्याकुल हुए पंडित जी कहा गए उनकी गाय कहा गई भगवान शंकर ने कहा आप चिंता न करें आपकी परीक्षा के लिए मैं ही ब्राह्मण बना पार्वती जी गैया बनी और गणेश जी बछड़ा बने पर आपकी गो सेवा में तत्परता आपकी गोरक्षा में प्रमाद शून्यता और आपकी गो भक्ति इसको देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हैं आप वर मांग लें भृु जी ने कहा आप प्रसन्न हैं तो हमें सब कुछ मिल गया बस बात इतनी सी है कि आज कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज ही आपने हमारी परीक्षा ली है परीक्षा लेकर हमें उत्तीर्ण किया है आज पार्वती माता ने गौ का स्वरूप धारण किया गणेश जी ने बछड़े का रूप धारण किया और आपने ब्राह्मण का रूप धारण करके हमारी परीक्षा लेकर हमें उत्तीर्ण किया है हमारे ऊपर कृपा की है तो आज की तिथि पर जो व्यक्ति बछड़े के साथ गाय का पूजन करे और ब्राह्मण को जिमावे उसके संपूर्ण पापों का प्रायश्चित हो जाए उसे यमलोक का दर्शन न करना पड़े उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाए शंकर जी ने एवं कहा यह कथा भगवान श्री कृष्ण तो धर्मराज सिर को सुना रहे हैं और महाराज उत्तानपाद की पत्नी ध्रुव जी की माता सुनीति ये कथा अपनी छोटी सुरुचि को सुना सुनीति कहती रहे तो गोवत्स द्वादशी की महिमा का श्रवण तो करके ऋषियों के मुख से हमने गोवत्स द्वादशी का व्रत किया और गो माता ने हमें वर दिया प्रसन्न होकर उसी से मुझे परम भागवत ध्रुव जैसे पुत्र की प्राप्ति और सुरुचि तुम भी का व्रत करो तो तुम्हें भी पुत्र की प्राप्ति होगी सुरुचि ने भी गोवत्स द्वादशी का व्रत किया एक वर्ष के पश्चात सुरुचि को भी उत्तम नाम का पुत्र प्राप्त हुआ ऐसा भविष्योत्तर पुराण में लिखा है तो ध्रुव जी के जैसा भक्त पुत्र किसी माता को चाहिए तो भी गोवत्स्य द्वादशी का व्रत करना चाहिए गोमाता की कृपा से ध्रुव जी के जैसे भक्त पुत्र की प्राप्ति हुई ये गोवत्स्य द्वादशी प्राय प्रतिवर्ष परासोली गिर्राजी में चंद्र सरोवर सूर्यश्याम गोशाला में ही प्रतिवर्ष प्रायः ये होती थी तिथि, पर आज सहज संयोग था इसलिए आज मलुकपीठ की जो गौशाला है वृंदावन में आज वहाँ गौ माता का पूजन हुआ और बड़ा सुख मिला आज का दिन सार्थक हुआ गौ माता के स्मरण से गौ माता के पूजन से आज एक ऐसी सूचना भी है जिससे लोगों को एक संत के विरह का शोक भी हो सकता है होगा हमारे पूज्य बक्सर वाले महाराज जी अनंतरी संपन्न गुरु स्वरूप श्री स्वामी नारायण दास जी भक्तमाली जी महाराज जो संपूर्ण संसार में किशोरी जी के नाते मामा जी के नाम से प्रसिद्ध हैं संतों के आदर्श हैं उनके शिष्य श्री हरिचरण दास जी भक्तमाली बहुत अच्छे संत थे भक्तमाल की बहुत सुंदर कथा भी कहते थे खूब संतों का संग उन्होंने किया था हमारे महाराज जी की भी कृपा उन्हें खूब प्राप्त थी आज ही गोवत्स द्वादशी की तिथि को ब्रजरज प्राप्त करके वृंदावन की रज प्राप्त करके उन्होंने गोवत्स द्वादशी को नित्य गोलोक प्राप्त किया है शरीर तो सबका कभी ना कभी जाना ही है भाग बड़ो वृंदावन पायो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि वृंदावन की रज उन्हें मिली कार्तिक मास है और गोवत्स द्वादशी का एक श्रेष्ठ पर्व है पिछले कई महीनों से वे एक रोग से पीड़ित थे कैंसर जिसे असाध्य रोग कहा जाता है वो उनको था चिकित्सा भी खूब की गई धैर्य उनका खूब था और भगवान की स्मृति भी भगवत कृपा से उन्हें बनी रही यहाँ से भी हम उनसे मिलने गए थे शरीर बहुत शिथिल था और बड़ी पीड़ा थी बड़ी वेदना भी थी आज अपने शरीर के प्रारब्ध को पूर्ण करके वे ठाकुर जी की नित्य शरण में पहुंच गए हमारे यहाँ संतों का गमन विरह को भी देता है और आनंद को भी देता है आनंद तो इसलिए कि श्री ठाकुर जी के चरण कमलों की प्राप्ति में जो सुख है उस सुख की दृष्टि से इस संसार की जो स्थिति है संसार का जो दुख है वो तो नरक के जैसा है इस संसार के दुख से मुक्त होकर वे नित्य ठाकुर जी की सेवा में पहुंचे जय ही मरने से जग डरे सो मेरे आनंद कब मरी हो कब भेंटी हों पूर्ण परमानंद तो ये तो सुख है कि शरीर संसार से मुक्त होकर अपने आराध्य के चरणों में पहुंच गए और दुख इस बात का है कि अब उन संत का मंगलमय दर्शन और उनके सत्संग का लाभ वो हमें प्राप्त नहीं होगा इस बात का शोक है हम गोवत्स द्वादशी की तिथि पर श्री गोमाता के चरणों में श्री वृंदावन बिहारी बिहारी जी के चरणों में श्री ब्रजर्ज रानी के चरणों में यमुना जी के चरणों में सादर वंदन करते हुए प्रार्थना करते हैं कि श्री हरिचरण दास जी को श्री ठाकुर जी श्री जी की नित्य सन्निधि प्राप्त हो यह कह कहकर हम उनको प्रणाम करते हैं श्री वृंदावन विहारी लाल की राधे राधे गोविंद गोविंद रा माता की महिमा हम नित्य कहते हैं वर्तमान काल में भी आवश्यक है कि भारतवर्ष के सभी संत सभी धर्माचार्य सभी महापुरुष सभी संप्रदायों के महापुरुष अपने आग्रह दुराग्रह का त्याग करके गो संरक्षण गो संवर्धन के अत्यंत पवित्र विषय को लेकर के एक साथ एक मंच पर उपस्थित हों और स्वयं गोरक्षा के लिए गो संवर्धन के लिए कृत संकल्पित तो हो और इतना ही नहीं वे बिना किसी संकोच के यह घोषणा करें कि हमारे ईमानदारी से जो भक्त हैं शिष्य हैं या अनुयायी हैं वे तभी हमारे माने जाएंगे, जब वे गोवर्ती बनेंगे गोरक्षा का व्रत लेंगे गो सेवा का व्रत लेंगे तभी भी हमारे कहलाएंगे। हमें हमें ऐसा भाव मन में आता है कि यदि ऐसा सभी भारतवर्ष के संत करें सभी धर्माचार्य सभी वक्ता ऐसा करें तो निश्चित ही इस देश में गोवध फिर नहीं होगा भारत माता का भाल गोवध के कलंक से मुक्त हो जाएगा यह कलंक का टीका मस्तक पर नहीं रह, लगा रहेगा आज एक दिल्ली से बहुत अच्छे वयोवृद्ध डॉक्टर आए उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही हमें प्रिय लगी उनकी बात उन्होंने कहा कि महाराज जी आप आग्रह कीजिए कि जो भी ईमानदारी से भारत माता के चरणों में अनुराग रखता हो आस्तिक हो भारतीय परंपरा में विश्वास रखता हो हिंदू सनातन परंपरा में विश्वास रखता हो वह प्रत्येक व्यक्ति प्रतिदिन अपने परिवार के सदस्य के हिसाब से हर व्यक्ति कम से कम एक रुपया गोग्रास के लिए निकाले तो आज करोड़ों हिंदू देश में हैं निश्चित ही ऐसा यदि किया जाता है तो बहुत बड़े पैमाने पर गो माता की सेवा हो सकती है हम यह नहीं घोषणा कर रहे हैं इस प्रसारण वाली कथा के माध्यम से कि आप अमुक गौशाला में या अमुक संस्था में ही आप वह एक रुपया निकाल कर दीजिए उसका कारण यह है कि हम ऐसा मानते हैं श्री ठाकुर जी के नाते सभी जितनी माताएं हमारे ठाकुर जी की हैं और हमारे ठाकुर जी की हैं तो हमारी हैं धरती की सभी गौशालाएँ हमारी अपनी हैं कोई गौशाला पराई नहीं है इसलिए जिस निकटवर्ती गौशाला में आपकी सेवा की आवश्यकता हो वहां आप सेवा अर्दित अथवा में गो सेवा करना चाहते हो तो जड़खोर गोधाम की सेवा करें आप सेवा में स्वतंत्र हैं लेकिन एक रुपया गो ग्रास का नित्य प्रति निकालें बहुत अच्छा लगा हमको एक रुपया हर व्यक्ति निकाल सकता है एक रुपये निकालने में शायद किसी को कोई भार नहीं होगा हमारे वृंदावन के महान संत श्री आनंद वृंदावन में विराजते थे परम वीतराग स्वामी श्री बामदेव जी महाराज खूब उनका दर्शन और जगह जगह उनके प्रवचन सुने गोरक्षा राष्ट्र रक्षा में श्री राम मंदिर निर्माण में कैसी उनकी सक्रियता थी और उनके हृदय में कैसी वेदना थी धर्म को लेकर के राष्ट्र को लेकर के उनके प्रवचनों से व्यक्त होती थी उनके मुख से हमने सुना पूज्य स्वामी बामदेव जी महाराज के मुख से वे कहते थे दस पैसा प्रतिदिन निकालो ऐसा है ना उस समय तो दस पांच पैसा भी चलते थे तो स्वामी जी तो कहते थे दस पैसा रोज निकालो गाय हर व्यक्ति दस पैसे निकाले अब हमें हिसाब तो भूल गया क्योंकि बहुत पुरानी बात है कि दस पैसे के हिसाब से महीना भर का कितना हुआ साल भर का कितना हुआ वो तो कोई गणित वाला जोड़ के बताएगा हम गणित पढ़े नहीं हैं लेकिन एक रुपया वाला हिसाब बढ़िया है उस समय दस पैसा भी प्रासंगिक था अब दस पैसा चलता ही नहीं इसलिए एक रुपया हर व्यक्ति एक रुपये निकालेंगे सामान्य से सामान्य वर्ग का व्यक्ति एक रूपये निकाल सकता है एक रुपये निकालने में कोई कठिनाई नहीं पर गो सेवा के लिए एक रुपया नित्य निकालें बहुत अच्छी बात हमें लगी निश्चित यह कार्य सबको करना चाहिए गोलकों के माध्यम से गो ग्रास के माध्यम से बहुत बड़ी सेवा बड़ी सरलता पूर्वक की जा सकती है और हम तो ये चाहते हैं क्या करें अभी वैसी स्थिति नहीं आई पर हम तो ये चाहते हैं कि गोचर भूमिया मुक्त हों गायों के चरने के लिए बड़े बड़े चारागाह विकसित हों। बड़े बड़े विशाल गो अभयारण्यों की स्थापना हो और आज जो गौ सेवा बहुत महंगी हो रही है वह सस्ती हो जाए और गाय से प्राप्त जो गव्य पदार्थ हैं गोबर गोमूत्र दूध दही घृत छाछ आदि और पंच गव्य से निर्मित औषधियां इनका इतना उपयोग बढ़े और इनका इतना मूल्य प्राप्त हो कि भारतवर्ष की सभी गौशालाएं गो स्वावलंबी हो जाए वो दान आधारित न रहें लोग अपनी पुण्यलक्ष्मी का गोसेवाओं उपयोग करें बहुत अच्छी बात है लेकिन किसी भी गौशाला को दान की आशा न लगाना पड़े हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं। ऐसी कृपा करें कि भारतवर्ष की सभी गौशालाएं स्वावलंबी हो जाए और यह सहज संभव हो जाएगा इसमें कठिनाई नहीं है हम लोगों को सन्नद्ध होना पड़ेगा और राजा को भी सोचना पड़ेगा शासक को भी सोचना पड़ेगा हमें महाभारत की एक पंक्ति बार बार स्मरण में आती है सर्वे धर्मां राजधर्म प्रधानांत भीष्म पितामह कह रहे हैं युधिष्ठिर से युधिष्ठिर सारे धर्म राज धर्म के आश्रित तो हो करके पुष्पित और पल्लवित हुआ करते हैं राजा का आश्रय जिस धर्म को नहीं होता वो धर्म नष्ट हो जाता है आप अन्यथा न माने पूरी दुनिया में ईसाई धर्म बढ़ा उसका कारण है ईसाई धर्म राज धर्म बना इस्लाम का भी खूब प्रचार प्रसार हुआ क्यों हुआ क्योंकि इस्लाम भी राज धर्म बना किंतु दुर्भाग्य है विश्व का इस धरती का मानव मात्र का सबसे अधिक प्राचीन अब सबसे अधिक प्राचीन कहना भी ठीक नहीं है सनातन जिसके उद्भव की विकास की तिथि का निर्धारण ही संभव न हो उस मूल मानव धर्म सनातन धर्म हिंदू धर्म की घोर उपेक्षा स्वतंत्रता के बाद हुई है जब देश परतंत्र था तब यहां के लोग सोचते थे कि इस देश का एक धर्म होगा एक मान्यता होगी एक संस्कार होंगे एक भाषा होगी एक, एक सिद्धांत होगा लेकिन शासकों ने गोमांस को बेचकर विदेशी मुद्रा अर्जित करना इसी को राजधर्म माना गो रक्षण और गो संवर्धन को राजधर्म नहीं माना उसका कारण यही था कि देश का दुर्भाग्य था ऐसे लोग शासन में आए स्वतंत्रता के बाद जिनकी गाय में हिंदुत्व में सनातन धर्म में भारतीयता में किंचित भी श्रद्धा नहीं थी जो पुराणों को उपन्यास मानते थे वेदों को ऋचाओं को गडरियों के गीत के जैसा मानते थे जो हिंदू को हिंदू न कहकर गैर मुस्लिम कहते थे ऐसे लोगों के हाथ में इस देश की बागडोर आई यह इस देश का दुर्भाग्य था पर इससे अधिक पीड़ा की बात यह है कि जिस शासक से सारा राष्ट्र सारा समाज आशा किए बैठा है और जिस आशा से संपूर्ण समाज ने पूर्ण बहुमत से केंद्र में भेजा आज वह शासक भी खुलकर गोरक्षा के लिए कुछ नहीं कहना चाहता यह एक बहुत दुख की बात है तुष्टिकरण की नीति कितनी चरम सीमा तक पहुंच चुकी है प्रजा में यह विवेक नहीं रहा कि हम अपना मत किसको दें हमारा किसी पंथ किसी जाति किसी दल उससे विरोध नहीं है हम तो उन मलुकदासी की परंपरा के साधु हैं जिनका मत है सब हीन के हम सब हमारे सब Away, I'm a. के अंत में कह रहे हैं मलुकदास जी सह सहे कुशब्द अरुसुमी मान निंदा को सहन कर ले निरंतर भगवान नाम स्मरण करता रहे सहे कुशब्द और सुमिर नाव सब जग देख एक भाव। सारे जगत में अंतर्यामी के रूप में अपने आराध्य का दर्शन करता रहे मनुकदास जी कहते हैं ऐसी रहनी यदि किसी साधक ने बना ली है तो वो साधक मेरा गुरु है मैं उसका शिष्य हूं ये संतों का सिद्धांत है हमारा किसी दल किसी पंथ, किसी जाति किसी संप्रदाय से कोई द्वेश नहीं है अन्य कोई पक्षपात है साधु को तो अजात शत्रु होना चाहिए धरती पर उसके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया के विरोध निज प्रभु में देख जगत भले ही सर्वत्र प्रभु दर्शन नहीं हो पा रहा है तो भी उस परंपरा को तो मानकर हमें व्यवहार करना चाहिए तो अपना व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है लेकिन बहुत ईमानदारी की बात है बहुत ईमानदारी की बात है राष्ट्र को शासक को गुरक्षा की भावना स्वीकार करनी होगी अन्यथा देश विकास की ओर न जाकर विनाश की ही ओर जाएगा तुम चाहे जितनी भौतिक विकास की बातें कर लो यदि तुम्हारे विकास के एजेंडे में तुम्हारे देश के राष्ट्र के विकास की व्यवस्था में उसके मूल केंद्र में गोवंश संरक्षण संवर्धन की भावना नहीं है तो ये बात बिल्कुल पक्की है भारत का विकास नहीं होगा भारतीयता का विकास नहीं होगा दैवी संपत्ति का विकास नहीं होगा वह विकास आसुरी संपत्ति का होगा और दैवी संपद विमोक्ष आयो निबंधायासुरीता आसुरी संपत्ति बंधन का कारक है इसलिए वर्तमान शासक जो अत्यंत सहृदय है उनसे हम अभ्यर्थना करते हैं और श्री नेह बिहारी जी से प्रार्थना करते हैं कि वे शासक में ऐसी सदबुद्धि दें कि वह भारत के भारतीयता के और इस राष्ट्र के विकास के मूल केंद्र में गोवंश संरक्षण संवर्धन को स्थान दे उसको केंद्र में रख करके विकास निश्चित करें श्री वृंदावन बिहारी जय जय श्री राम हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं हमारे पूज्य बाबा श्री नवेली शरण जी महाराज जो बड़े आदर्श और श्रेष्ठ अंतर्मुख सुलझे हुए महापुरुष हैं हम तो अपना अभिभावक आपको मानते हैं किसी भी विषय पर हम बाबा की सलाह लेकर के ही काम करते हैं तो हम स्मरण भी कर रहे थे लेकिन बाबा प्राय दूर दूर से ही श्रवण कर लेते मंच पर दर्शन कम होता है आज हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं तो ये अत्यंत कष्ट पूर्वक यह बात कहनी पड़ रही है कि शासक श्रेष्ठ है सहृदय है समाज ने अपना पूरा समर्थन और पूरा मत दिया है लेकिन फिर भी यदि वह अपने राजनीतिक क्षेत्र में पूरी तरह सफलता चाहता है शासक तो उसे गोवंश संरक्षण संवर्धन की भावना को मूल केंद्रबिंदु बनाकर चलना पड़ेगा नहीं तो असफलता ही असफलता हाथ लगेगी प्रत्यक्ष उदाहरण निरंतर मिल रहे हैं अब उनकी चर्चा हमें नहीं करनी है क्या मिल चुका है और क्या मिला है इसकी चर्चा हमको नहीं करनी है दिल्ली में परिणाम देख लिया बिहार का भी परिणाम पता नहीं पूरा स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ लेकिन कुछ कुछ स्पष्टता की ओर है हो गया आगे उत्तर प्रदेश का भी चुनाव आने वाला है हम कोई कथा के माध्यम से चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं लेकिन ये बात हम कह रहे हैं शासक की राष्ट्र में हमें कोई संदेह नहीं है हम ऐसा विचार करते हैं संभवता अब तक के प्रधानमंत्रियों में वर्तमान प्रधानमंत्री एक श्रेष्ठतम प्रधानमंत्री इसमें भी हमें कोई इतराज या संदेह नहीं है लेकिन हम प्रार्थना कर रहे हैं ठाकुर जी से कि राष्ट्र की जो आत्मा है गाय गोरक्षण गोसंवर्धन की भावना जिसको लेकर मुगल काल से लेकर अंग्रेजी हुकूमत तक बड़ी बड़ी क्रांतियां हुई केवल इसीलिए हुई कि हम स्वतंत्र भारत में गोवंश की संपूर्ण सुरक्षा चाहते थे कोई भी व्यक्ति गोवंश का अनादर न करे ये हमारी भावना थी इसलिए ऐसा हुआ यद्यपि बड़े हर्ष की बात है महाराष्ट्र सरकार ने पूर्ण प्रतिबंध लगाया हरियाणा सरकार ने प्रतिबंध लगाया और उस क्षेत्र में अच्छे काम कर रहे हैं वे निश्चित धन्यवाद के पात्र हैं लेकिन एक एक प्रांत नहीं संपूर्ण भारतवर्ष में गोवंश संरक्षण संवर्धन की राष्ट्रीय भावना शासकीय भावना जब तक सुप्रतिष्ठित नहीं हो जाती है तब तक भारतवर्ष का वास्तविक विकास संभव नहीं होगा जनता को चाहिए कि वह अनेकों बार मताधिकार दे चुकी है अपने एक बार अपना मताधिकार गाय के लिए दिए गोरक्षा के लिए दे एक बार अपना मताधिकार निश्चित इससे गो रक्षा होगी गोसंवर्धन होगा गाय की सेवा होगी एक और समस्या लोगों के बीच में आ रही है लोग कहते हैं कि अभी इस प्रकार की स्थिति नहीं है कि पूरे राष्ट्र में शासक गोवध का निषेध कर सके क्योंकि प्रांतीय सरकारें वो स्वतंत्र हैं ऐसा भी कुछ लोगों से सुनने को मिल रहा है लेकिन एक काम तो वर्तमान शासन अवश्य कर सकता है और वो काम है गोमांस निर्यात पर पूर्ण प्रतिबंध इतना तो उसके पावर में उसके लिए किसी की अनुमति लेने की उसे आवश्यकता नहीं यद्यपि यह भी कहा जा रहा है कि निर्यात पर प्रतिबंध हुआ है लेकिन अभी उसकी सत्यता प्रमाणित नहीं हो पाई है, क्योंकि हम उसका आधार जिसको कहते हैं ना अनुमान प्रमाण जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है ऐसा है ना तो इसी प्रकार से जब पूरे राष्ट्र में पूरी तरह से गोमांस निर्यात पर प्रतिबंध हो जाएगा तो हम समझते हैं कि फिर जो गो तस्करी है वो अपने आप रुक जाएगी रुकेगी कि नहीं रुकेगी तो अभी गोवंश की तस्करी में किंचित भी अंतर नहीं आया और उत्तर प्रदेश की हालत तो यह है कि वृंदावन से गोवंश की तस्करी हो गई जिन गोविंद प्रभु की प्राणा राध्या गो माता है जिन्हें हम इष्ट की इष्ट होने से अति इष्ट मानते हैं उस वृंदावन उस ब्रजमंडल में भी गोवंश की तस्करी हो रही है आज ही हमारी जड़खोर गौशाला में दो ट्रक कसाईयों से गाय पकड़ करके आज ही आई रोज एक ट्रक दो ट्रक रोज पकड़ पकड़ के आ रही है हम तो उन ब्रिजवासी बालकों को बहुत धन्यवाद देते हैं और आशीर्वाद भी देते हैं इस पवित्र तिथि पर कि वो जड़खोर गोधाम में गोपेश बाबा गोपेश कृष्णदास जी की प्रेरणा से कुछ ब्रजवासी युवक ऐसे तैयार हैं कि उन्होंने बाबा ऐसी नाकेबंदी कर दी है कि उस क्षेत्र में गोवंश की तस्करी अब नहीं हो पा रही बहुत अच्छी बात है ये बहुत आवश्यक है इसके लिए वर्तमान शासक गोमांस निर्यात तत्काल बंद करे इसके लिए संपूर्ण भारतवर्ष के संत समाज सभी आचार्य सभी धर्माचार्य और सभी आस्तिक भारतीयता में विश्वास रखने वाली प्रजा को इसके लिए शासक से आग्रह करना चाहिए आग्रह नहीं सत्याग्रह करना चाहिए और संपूर्ण राष्ट्र में गोवंश के बध के निषेध का कानून बने गोवंश का संरक्षण और संवर्धन उसकी राष्ट्रीय योजना बने इसके लिए भी संपूर्ण भारतवर्ष के लोगों को मिलकर सत्याग्रह करना चाहिए पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी सोलह महीनों के अनुष्ठान में बैठे हैं और इतनी सावधानी और इतनी तत्परता से अनुष्ठान चल रहा है कि शायद शास्त्रीय विधियों का इतना निर्वाह अन्यत्रव न हो ब्राह्मण भाग सहित संपूर्ण वेदों का पारायण गोरक्षा के लिए हो रहा है संपूर्ण पुराण उप पुराणों का पारायण हो रहा है भगवान शालग्राम का अर्चन हो रहा है भगवान नर्मदेश्वर का निरंतर अभिषेक हो रहा है सारी उपासनात्मक प्रयोग बहुत तेजी से हो रहा है और हमें लगता है कि उसका कुछ प्रभाव भी आज गो चर्चा उठ चुकी है छिड़ चुकी है लगता उस देवी अनुष्ठान का ही कुछ प्रभाव आज दिखाई पड़ रहा है संियासठ में जो गोरक्षा आंदोलन हुआ था हमारे ब्रजभूमि के गौरव सौरभ महर्षि के वंशज महर्षि सौहरी के वंशज अहवासी विप्र भूषण, परम तपस्वी वीतराग श्री ब्रह्मचारी जी महाराज ने छियाठ में गोरक्षा आंदोलन में बहुत सक्रिय भूमिका का निर्वहन किया था वे उसके प्रधान अधिनायक थे धर्म सम्राट स्वामी कृपात्री जी महाराज पूज्य पाद श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी जी महाराज श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी आदि अनेक महापुरुष भारतवर्ष के थे जिन्होंने उस गोरक्षा के आंदोलन में सहभागिता नहीं निश्चित की थी हमारे पूज्य गुरुदेव श्री गणेश दास जी भक्तमाली जी महाराज ने भी उस आंदोलन में ब्रज प्रांत का नेतृत्व किया था पूरे ब्रज प्रांत का नेतृत्व महाराज जी ने किया था और तिहाड़ जेल में भी स्वामी जी के साथ महाराज जी दो तीन महीने जेल रहे जेल में उस समय गोरक्षा के सत्याग्रहियों पर कल सात नवंबर था सात नवंबर था उस दिन छियासठ की बात है और उस समय सात नवंबर की गोपाष्टमी ही थी गोपाष्टमी तिथि को अकस्मात गो भक्तों के ऊपर गोलियां बरसाई गई जिसकी कोई संभावना नहीं थी उस पूरी घटना के प्रत्यक्षदर्शी जगतगुरु शंकराचार्य पूरी पीठाधीश्वर श्री स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज हैं एक बार हमने उनके चरणों बैठकर सुना था कि कैसी सरकारी योजना थी उसके पीछे कैसी स्थिति थी महाराज जी भी उस समय जब गोली चली मंच पर ही थे अपने पूज्य गुरुदेव श्री भक्त मान तो महाराज जी कहते थे कि राजस्थान और मध्य प्रदेश से महिलाएं भी बहुत पहुंची थी उस आंदोलन में जिनकी गोद में छोटे छोटे बच्चे थे माने उनकी भावना कैसी होगी के दुदमुहे बच्चों को भी गोद में लेकर वे गोरक्षा की भावना को लेकर के वहां पहुंची थी माताएं उस गोली कांड में गोद के बच्चों को भी नहीं बख्शा गया वे भी गोलियों से छलनी हो गए कितनी माताएं खत्म हुई उस समय कितने लोग मारे गए इसका आज तक पूरा पूरा लेखा जोखा नहीं खत्म है माने उस समय भी ये निश्चय नहीं हो पाया कितने लोग मारे गए सबूतों को नष्ट करने के लिए क्या क्या नहीं किया गया गटरों के ढक्कन खोल करके लाशों को गिरा दिया गया डीजल पेट्रोल डाल करके आग लगा दी गई सबूत नष्ट करने के लिए जिस शासक के शासन काल में यह अत्याचार हुआ कहते ना देर हो सकती अंधेर नहीं उसे भी उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ा पूज्य पथमेड़ा महाराज जी से एक बात सुनने को मिली महाराज जी कहते कि शासन ने हम लोगों की कमजोरी पकड़ ली है कि किसी भी बड़े आंदोलन को एक बार बढ़िया से कुचल दिया जाए तो पचास साल तक की छुट्टी हो जाएगी गोरक्षा आंदोलन उस समय में जब प्रचार के माध्यम इतने अधिक नहीं थे उस समय आप सोचिए पंद्रह लाख लोग उपस्थित थे दिल्ली में कितने बाबा पंद्रह लाख लोग उपस्थित थे और उस समय जो गो भक्तों को कुचला गया आंदोलन को ध्वस्त किया गया उसका दुष्परिणाम यह हुआ कि एक बार तो कम से कम 50 वर्ष तक अथवा 40 वर्ष तक कहो 40 वर्ष तक के लिए गोरक्षा का आंदोलन ठंडे बस्ते में चला गया ये तो कुछ ठाकुर जी की कृपा हुई और पूज्य ब्रह्मचारी जी स्वामी श्री निरंजन देव तीर्थ जी श्री कृपात्री जी महाराज श्री भाईजी महामना पंडित श्री मदन मोहन मालवी जी परम गोभक्त राजस्थान के श्री रामचंद्र जी वीर जिनका जीवन बड़ा अद्भुत और अलौकिक जीवन रहा जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन गोरक्षा की भावना के लिए समर्पित किया ऐसे प्रातस्मरणीय श्री रामचंद्र जी वीर इन सब महापुरुषों का संकल्प ही आज लोगों के भीतर जागृत हो रहा है जिससे कुछ गोरक्षा की भावना जग रही है बन रही है संभावनाएं बन रही हैं, लोगों में गो सेवा की भावनाएं भी जागृत हो रही है उन महापुरुषों के इस बलिदान का ही यह उत्तम प्रभाव है अब हमारी प्रार्थना यह है कि उन गो भक्तों के चरणों में उनके आंदोलन के पचासवें वर्ष पर श्रद्धांजलि समर्पित करने का अवसर आ गया है संपूर्ण भारत राष्ट्र को पुनः एक बार जागृत होकर के और जो प्रवासी भारतीय हैं उन्हें भी थोड़ा सा सक्रिय होकर के अपना आर्थिक अपना व्यवहारिक अपना शारीरिक सहयोग प्रदान करके उन्हें ऐसा सुनिश्चित करना चाहिए कि इस गोरक्षा के आंदोलन के 50वें वर्ष के इस अवसर पर गो भक्तों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए ये 2016 में सोलह में पचास वर्ष पूर्ण हो रहे हैं तो उस समय फिर एक बार जब छियासठ में 15 लाख इकट्ठे हुए तो हम तो कहेंगे कि जब उस समय पंद्रह लेख इकट्ठे हुए तो अब एक करोड़ से कम तो लोग उपस्थित नहीं होने चाहिए अब तो बहुत जनसंख्या भी बढ़ गई और इस निश्चय के साथ संतों के संरक्षण में मार्गदर्शन में हम लोगों को आगे बढ़ना चाहिए कि अब शासकों को यह पता चल जाए किसी दल का किसी पार्टी का शासन देश में हो अब गोवध हम सहन नहीं करेंगे अब शासक को गोवध बंद करना ही होगा यह बोध भारतवर्ष के शासकों को हो जाना चाहिए और साथ ही साथ यह बोध भी हो जाना चाहिए कि अब इस आंदोलन को कुचला नहीं जा सकेगा अब ऐसी परिस्थिति नहीं है अब परिस्थितियां बहुत बदल चुकी हैं अब किसी को दबाना कुचलना इतना सहज नहीं तो यदि यह होगा तो निश्चित इससे संपूर्ण राष्ट्र में गोरक्षा की भावना विकसित होगी अभी दीपावली के दूसरे दिन से मनोरमा गोलोक तीर्थ में गो नवरात्रि का आयोजन है विशेषकर कार्यकर्ताओं का ही वहां सम्मेलन है पूरे राष्ट्र के कार्यकर्ताओं का गोभक्तों का और फिर 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक चैत्र नवरात्रि में गो कृपा महोत्सव के माध्यम से एक प्रयास है कि भारतवर्ष के सभी धर्माचार्य सभी संत सभी पवित्र संस्थाओं वाले लोग एक साथ बैठ कर के और गोरक्षा के लिए एक निश्चित योजना तैयार करें तो उसके लिए 8 अप्रैल से 16 अप्रैल तक बहुत विशाल कार्यक्रम पथमेड़ा गौशाला के प्रधान शाखा मनोरमा गोलोक तीर्थ में जहां अनुष्ठान चल रहा है वहां आयोजित होने वाला है बहुत बड़ी संख्या में लोगों के पहुंचने की संभावना है और हम समझते हैं कि गोरक्षा के निमित्त जितने बड़े बड़े अधिवेशन या सम्मेलन हुए उनमें यह सबसे बड़ा होगा ऐसा ऐसी तैयारियां चल रही है बहुत बड़ी तैयारियां हो रही हैं तो आप लोगों से भी हमारा आग्रह है आमंत्रण नहीं निमंत्रण है हमारे यहां कहते ना आमंत्रणम काम चारा और निमंत्रणम नियोग करणम आमंत्रण निमंत्रण में अंतर है आजकल लोग कहते कोई नया शब्द होना चाहिए तो आमंत्रण पत्र लिखते हैं आमंत्रण पत्र की आमंत्रण शब्द उतना गरिमामय नहीं है आमंत्रण जो है काम चारा नुग्ञा है जैसे हम कहें कि महाराज जी आपका हमारे यहां आमंत्रण है इसका मतलब होगा कि आप आ सको तो आओ ना आ सको तो मत आओ माने आना आपका कोई जरूरी नहीं सुविधा बने तो आप आ जाइए ये आमंत्रण शब्द कर निमंत्रण क्या है बोले मेरे पिताजी का श्राद्ध है कल आपका निमंत्रण है हम नहीं जाएंगे तो उनका धर्म नष्ट होगा हमारा धर्म नष्ट होगा वहां तो जाना ही पड़ेगा नहीं जाएंगे तो प्रतिबाय होगा दोष लगेगा तो हम आमंत्रण नहीं दे रहे हैं हम निमंत्रण दे रहे हैं आठ अप्रैल से सोलह अप्रैल तक आप गो कृपा महोत्सव के लिए सादर आमंत्रित हैं और उसके पूर्व जड़खोर गोधाम के वार्षिक उत्सव के लिए भी हम आपको सादर आमंत्रित कर रहे हैं किस तारीख से दो मार्च से भाई हमको तारीखें भूल जाती हैं होली के अवसर पर है। दो मार्च से दो तीन चार पांच छ सात आठ दो मार्च से आठ मार्च तक जो है जड़खोर गोधाम में वहाँ का वार्षिक महोत्सव है उसके लिए भी आप सब सादर आमंत्रित हैं निमंत्रित हैं आमंत्रित नहीं फिर निमंत्रित हैं आप सब आप क्योंकि जो ब्रज के बाहर नहीं जाते वहाँ तो वो भी जा सकते हैं और जो ब्रज के बाहर नहीं जाते हैं वे नंदगांव पथमेड़ा नहीं जा सकते लेकिन वे यहाँ बैठ के और गो महोत्सव की सफलता की प्रार्थना भगवान से जरूर कर सकते हैं वे यह कार्य करें तो वर्तमान में भी सबको एक साथ बिठाकर एक धर्म संसद आयोजित हो और जिसमें गोरक्षा के प्रश्न पर गंभीरता से चिंतन हो विचार हो इसकी आवश्यकता है ऐसी ही एक धर्म सभा महाभारत में वर्णित है महाभारत के 100 सौ अनुशासन पर्व के एक सौ में एक में अध्याय में इस धर्म संसद का वर्णन है इस महा अधिवेशन का वर्णन है क्या कहें बाबा हमको तो लगता है कभी कई बार कि एक बार स्वतंत्र इसी विषय की चर्चा करें इतना महत्वपूर्ण विषय है उस अधिवेशन में सबने अपने अपने विचार धर्म के संबंध में व्यक्त किए संपूर्ण ऋषि हैं पितर हैं देवताएँ सिद्ध हैं चारण हैं गंधर्व हैं किन्नर हैं ब्रह्मा जी विष्णु भगवान शंकर जी सब लोग उस संसद सम्मेलन में उपस्थित हैं और सब अपने अपने विचार अरुंधति अलग कहती हैं अनुसूया अलग बोल रही हैं और तो और उस सभा में गो माताएँ भी एक पक्ष लेकर उपस्थित हैं धर्म का प्रवचन उस सभा में गो माताओं ने भी किया सबने अपने अपने मत से सनातन धर्म के स्वरूप की चर्चा की है धर्म को परिभाषित किया है और उस महाअधिवेशन का जो निष्कर्ष निकला है उन दोनों अध्यायों को बड़े बड़े अध्याय हैं, उनको पढ़ने के बाद निष्कर्ष से निकलता है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के श्रेष्ठ महानुभावों ने देवता ऋषि पितर गंधर्व किन्नर आदि सबने एक साथ बैठकर के निर्णय किया कि सनातन धर्म की जड़ गाय है गायकी श्रेष्ठता का प्रतिपादन किया हमें महाभारत के आदि पर्व का वह वचन अत्यंत प्रिय लगता है जहां आदि पर्व में भगवान व्यास लिख रहे महाभारत में कि इस विशाल काय ग्रंथ की रचना का प्रयोजन किया तो ब्यासी कहते हैं इस महाकाय ग्रंथ की रचना का प्रयोजन है गौ और ब्राह्मण के प्रति सभी लोगों के अंत में भक्ति की प्रतिष्ठा यह महाभारत ग्रंथ का प्रयोजन है और पूरे महाभारत का पारायण करने पर यह प्रयोजन स्पष्ट हो जाता है और उसमें गौ और ब्राह्मण दोनों की महिमा खूब वर्णित की गई है किंतु उसमें भी विचार करने पर लगता है ब्राह्मणों की भी अपेक्षा गोमाता की महिमा को महाभारत में सर्वोपरि रूप में प्रतिष्ठापित किया महासभा ऋषि देव मुनि गाय श्रेष्ठ निर्णय कियो ऋषि देव मुनि गाय श्रेष्ठ a सेवा जानी सबल सब सबल सज को सेवा निर्धन हो कर सके गाय सम को इस सभा में सब ने अपने अपने मत का प्रकाश किया है उस अपने अपने मत के प्रकाश में ऋषियों ने सबसे पहले देवराज इंद्र को बोलने का अवसर दिया आप कहिए तो देवराज इंद्र ने एक बड़ी सुंदर बात कही है उन्होंने कहा उन्होंने कहा कि भगवान की सृष्टि में सभी जीवों की अपेक्षा सभी जीवों की अपेक्षा सभी जीवों की अपेक्षा भगवान की सृष्टि में मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है वो कहते हैं मनुष्य सब देवराज इंद्र कह रहे हैं मानव सबसे बड़ा है इसलिए बड़ा होने के कारण इसमें बड़प्पन होना चाहिए तो मनुष्य का बड़प्पन किसमें है इंद्र कहते हैं मनुष्य का बड़प्पन इसी में है कि जितना वह धरती पर अपना अधिकार समझता है उतना ही अधिकार अपने से इतर प्राणियों का भी समझे बाबा ये बड़ी ऊंची बात है। आज हम अपना अधिकार समझते हैं दूसरों का उन्मूलन करना चाहते हैं पर देवराज इंद्र कहते धर्म का सार यही है कि मनुष्य भगवान की सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ होने के कारण अपने से छोटे जीवों पर दयापूर्ण व्यवहार करे वो ये ना समझे कि धरती हमारी है जितना अधिकार हमारा है उतना ही अधिकार सबका है इसलिए बहुत प्रसिद्ध है जियो और जीने दो खुद भी जियो और दूसरों को भी जीने का अधिकार दो हमारे पूज्य महाराज जी एक बात कहते थे महाराज जी का वाक्य महाराज जी कहते थे कि यदि तुम दूसरों के जीवन को मूल्यवान नहीं समझोगे तो तुम्हारा जीवन भी व्यर्थ चला जाएगा इसलिए दूसरे लोगों के जीवन को मूल्यवान समझो तो तुम्हारा जीवन अमूल्य हो जाएगा। ये बात महाराज जी कहते हैं। मतलब जो दूसरों के जीवन का मूल्य नहीं समझते दूसरे के प्राणों का मूल्य नहीं समझते उनका जीवन भी व्यर्थ चला जाता है देवराज इंद्र ने कहा त्रय यज्ञान सत्वान मर्त्यांसंती मोहिता कीटान पिपीलिक सर्पान मेशान समग्र पक्षिया कहते लेकिन देखो मनुष्य की कैसी स्थिति है वह पशु पक्षियों को भी मारकर खाता है हिंसा करता है कीड़े मकूड़े को भी हिंसा करता है चींटियों की भी हिंसा करता है सर्पों की हिंसा करता है बकरी भेड़ आदि की भी हिंसा करता है किसी के जीवन को मूल्यवान नहीं समझता यह उसका पाप है इसलिए मनुष्य को सबसे बड़े पाप हिंसा का त्याग करना चाहिए देवराजेंद्र कह रहे हैं हिंसा का त्याग करना चाहिए और अहिंसा व्रत लेकर के सभी प्राणियों पर दया का दयापूर्ण व्यवहार का निश्चय करना चाहिए अब जो पाप बन गए हैं उनका प्रायश्चित कैसे हो निश्चय तो कर लिया पर जो बिना जाने हुए पाप बन गए उनका प्रायश्चित कैसे हो बोले उसके लिए कुरुक्षेत्र गया गंगा प्रभास और पुष्कर इन तीर्थों का स्मरण करके स्नान करना चाहिए स्नान करके फिर उपवास करना चाहिए और फिर गोष्ठ में जाकर गाय की शरण ग्रहण करनी चाहिए इंद्र कह रहे हैं साष्टांग प्रणाम करके गाय को उसकी पीठ पर हाथ फिराना चाहिए स्पर्शते योग गवाम पृष्ठम गायों की पृष्ठ का स्पर्श करे और गोमाता से कहे कि हे गो माता अब हमने अहिंसा व्रत ले लिया है आप हमें संपूर्ण पापों से मुक्त कीजिए तो कहती इस विधि से कोई व्रत करता है तो उसके पूर्वकृत संपूर्ण पापों का प्रायश्चित तो हो जाएगा उसे यमलोक में जाकर नहीं भोगना। यह मत देवराज इंद्र का है दूसरा प्रायश्चित और उन्होंने बताया है बटकी जटा से शरीर रगड़े और राई का उबटन लगाए और गाय के दुग्ध में साठी चावलों की खीर खाए इस उपवास को पूर्ण करने के बाद तो भी पापों से मुक्त हो जाएगा साठी चावल होता है ना साठ दिन में जो फसल होती है साठी चावल उसके खीर खाए यह प्रायश्चित बढ़िया है खीर खाने वाला इसमें बहुत से लोगों को सुविधा हो सकती है बृहस्पति जी ने भी इसके बाद ऋषियों ने कहा बृहस्पति जी आप बोलिए आप गुरु जी हैं आप बोलिए है। बृहस्पति जी ने कहा कि भगवान की प्रेरणा से जगत सृष्टा ब्रह्मा जी महाराज ने सूर्य वायु अग्नि और गाय इन चार की सृष्टि की है इसलिए इन चारों का आदर करना धर्म है ये बृहस्पति जी कहते हैं कौन कौन सूर्य वायु अग्नि और गाय इन चारों का आदर करना यह सनातन धर्म का सार है इसीलिए वे कहते हैं के सूर्य की ओर जिस ओर हवा चल रही हो उस ओर मुंह करके सूर्य की ओर और, और गौ माता की ओर मुख करके अग्नि की ओर मुख करके मलमूत्र आदि का त्याग नहीं करना चाहिए जो सूर्य और वायु को मुंह करके मूत्र त्याग करता है मल त्याग करता है अग्नि में आहुति नहीं देता है और छोटे बछड़े वाली गाय को भी दो लेता है उसके वंश का क्षय हो जाता है गर्भ में आई हुई संतान भी नष्ट हो जाती है यह बृहस्पति जी ने कहा इसलिए विधि है कि बछड़े के गाय के बछड़ा बछिया देने के बाद महाभारत में लिखा है दो महीने तक बछड़ा बछिया को छोड़कर पहले पी लेने दे पी के जब वो हट जाए छोटा होता वो बहुत ज्यादा नहीं पीता तृप्ति के बाद नहीं पीता अपने आप हट जाएगा तब पालक को गो दुग्धना चाहिए दो महीने तक और दो महीने के बाद फिर धीरे धीरे हटावे पर दो थन हमेशा पीने के लिए देना चाहिए जो दो थन से कम बछड़ा बछिया को पीने के लिए देता है महाभारत में लिखा है उसके घर में दूध पीने वाले बच्चे पैदा ही नहीं होते उसका वंश नष्ट हो जाता है। धेनु दुहंती क्षीर कारण तेजा दोषा प्रवक्षा निबोध सची पते क्षीरम तू बाल वत्सा ये, ये पिबंती मानवा नेशा क्षीरपा केचिज्जाते कुलवर्धना प्रजाक्षेण युज कुलवंश क्षेण चेतुरा दृष्टि कुल, कुल वृद्धि इसके बाद पितरों से पूछा गया कि हे गणो आप भी धर्म का एक अंग हैं क्योंकि देवार ऋषियों का आदर और पितरों का तर्पण श्राद्धादि ये सनातन परंपरा है देव कार्य की अपेक्षा कार्य अधिक महत्वपूर्ण है ऐसा पुराणों में लिखा है देव कार्य न करे तो पाप नहीं है पर कर्म का त्याग करे तो पाप है तो पितृगण कह रहे हैं कि हमारे लिए गव्य पदार्थों से श्राद्ध तर्पण करें और नील वृषभ का उत्सर्ग करें हमारे लिए यह पितरों की तृप्ति का साधन है और इससे मनुष्य पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है भगवान विष्णु से इसके बाद पूछा गया कि हे प्रभु आप बताइए आप धर्म का सार कैसे समझते हैं भगवान नारायण ने बड़ी सुंदर बात कही ब्राह्मणा परिवादो मम विद्वेश महत ब्राह्मण ही नित्यम पूजितो हम न भगवान नारायण कह रहे हैं गौ और ब्राह्मण इनके प्रति किया गया द्वेष मुझसे ही किया गया द्वेष है इनसे द्वेष न करें इन ब्राह्मणों की गौमाताओं की पूजा करने से मैं पूजित हो जाता हूं इसमें कोई संदेह नहीं है इसलिए इनको पवा करके पावे इनके तुष्ट होने पर मैं परम संतुष्ट हो जाता हूं पीपल गोरोचन और गाय भगवान नारायण कह रहे हैं पीपल गोरोचन और गाय इनकी सदा पूजा करने से मैं पूजित हो जाता भगवान कह रहे गो पूजा कर लिया तो मेरी पूजा होगी अलग से पूजा की आवश्यकता नहीं है और महाराज जी भगवान की पूजा महंगी है गौ माता की पूजा सस्ती है मंदिर बनवाओ मलयागिरी चंदन घिसो सोने चांदी के बर्तन लाओ जैसा जिसका वैभव हो बड़ी महंगी पूजा महाराज ठाकुर जी की पंडित जी को बुलाओ वेद मंत्र पढ़ेंगे और गैया गैया की पूजा एक तगाड़ी बढ़िया सानी बना के रख दो एक बाल्टी में पानी भर के रख दो कच्ची जमीन और ऊपर छप्पर भी डाल दोगे तो भी गौ माता की पूजा सम्पन्न हो जाएगी फिर शास्त्र में कुछ अधिकार अनधिकार बाद की भी चर्चा है पर गाय की पूजा प्रत्येक मनुष्य कर सकता है उसमें सूतक पातक का भी कोई विचार नहीं है सूतक की अवस्था में भी गाय की सेवा की जा सकती है तो गाय के रूप में परमात्मा की सेवा संसार के सभी प्राणियों के लिए अत्यंत सुलभ है किंतु दुर्भाग्य की बात है कि जो पूजा उपासना पद्धति अत्यंत सुलभ होती है उस उपासना पद्धति के प्रति हमारा हमारी महत्व बुद्धि नहीं रह जाती ये एक बड़े दुख की बात है इसलिए भगवान नारायण कहते हैं कि इन गायों की पूजा से मेरी पूजा हो जाती है सारे लोक इसी में प्रतिष्ठित हैं भगवान महाराज जी इस धर्म संसद में श्री बलदेव जी महाराज भी विराजमान है दाऊजी भी विराजमान इस धर्म संसद में दाऊजी से पूछा गया बलराम जी से आप बताइए तो दाऊ दादा ने तो कहा कि अज्ञानी मनुष्य ही अपने आत्मा के अतिरिक्त दृष्टि दूसरे प्राणियों के प्रति रखता हुआ भेदयुक्त व्यवहार करता है भेदयुक्त व्यवहार करता है और वह भेदयुक्त व्यवहार करने वाला सब में परमात्मा का दर्शन न करता हुआ समानता का व्यवहार न करता हुआ भेद दृष्टि का व्यवहार करता हुआ यह मनुष्य पतन की ओर चला जाता है इसलिए सबसे पहली बात तो यह है कि अपने अंतर्यामी का अनुभव सभी के भीतर करना चाहिए यह दाऊ जी कह रहे हैं दूसरा कहते कल्य उत्थाय मर्त्या स्पर्शे गाम भई घृतम दधी सर्स पंच प्रियंगुंच कलमशात प्रतिमुचते दाऊ दादा कह रहे हैं कि प्रातःकाल उठकर के गाय का स्पर्श करें, घी का स्पर्श करें, दही का स्पर्श करें, पीली सरसों का स्पर्श करें और राई प्रियंगु माने राई राई का स्पर्श करें। इतनी चीजों का स्पर्श करें तो पाप से मुक्त हो जाए सब ने अलग अलग बताया है महाराज भगवान धर्म ने अतिथि सेवा की अनिवार्यता का वर्णन किया धर्म से पूछा तो उन्होंने कहा कि जिस मनुष्य के यहां अतिथि निराश होकर के चले जाते हैं उसे सारे पाप लगते हैं पितरह तस्य देवास्य अग्नेश्च तथैवहि वो सब उसके घर से चले जाते हैं उसे स्त्री की हत्या का पाप गोबध का पाप कृतज्ञता का पाप ब्रह्म हत्या गुरु तलपक आदि सारे पाप उसको लग जाते हैं जो अतिथि का अपमान कर देता है अतिथि जहां से असंतुष्ट होकर के चला जाता है इसलिए किसी भी स्थिति में अतिथि का अनादर न करें, ये धर्म ने कहा अग्नि से पूछा गया महाराज आप तो देवताओं के पुरोहित हैं अग्निम ईडे पुरोहितम वेद का सबसे पहला ही मंत्र है अग्नि का ऋग्वेद का पहला मंत्र है अग्निम पुरोहितम तो आप तो देवताओं में मुख्य हैं अग्निर्वय ब्राह्मण और अग्नि की कृपा से ही देवताओं का पोषण होता है इसलिए हे अग्नि आप धर्म का सार समझाइए अग्नि देव कहते हैं कि देखो देवताओं ऋषियों पितरों आप लोग हमसे पूछ रहे हैं तो मेरा मत तो यही है कि अग्नि गऊ और ब्राह्मण इन तीनों की जाति एक ही है कैसे ब्राह्मणों से मुखम आसीत मुख से ब्राह्मण की सृष्टि और मुखात अग्नि अजा यत मुख से अग्नि की सृष्टि और महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार ब्रह्मा जी के मुख से ही सुर की उत्पत्ति हुई है तो मुख से ब्राह्मण मुख से अग्नि और मुख से गाय इसलिए महाभारत में लिखा है धेनुनाम चैवि प्राणाम कुल में कम द्विधा एक ही कुल के दो भाग ब्रह्मा जी ने कर दिए एक गाय और एक ब्राह्मण गाय में हविष्य की प्रतिष्ठा कर दी पितरों के कव्य की प्रतिष्ठा कर दी और ब्राह्मणों में मंत्रों की प्रतिष्ठा कर दी इसलिए अग्नि भगवान कह रहे हैं कि ब्राह्मण और अग्नि इन तीन का आदर करना ये सनातन धर्म तस्मात गावो अग्नि का वचन है तस्मात गावो न पादे न्या कदाचन ब्राह्मणाच महा तेजा दिप्यमानस कहते इसलिए किसी भी अवस्था में गाय को पैर से नहीं छूना चाहिए स्पर्श करना चाहिए ब्राह्मण को पैर नहीं लगाना चाहिए और अग्नि का भी पैर से स्पर्श नहीं करना चाहिए बहुत से लोग आग आँच बरा और फिर उसी लपट में अपने पैर ऐसा ऐसा तलवा ऐसा ऐसा करते ये बड़ा भारी पाप है वो गरम कपड़ा करके सेक लो और किसी भी प्रकार से सेक लो हमारे परमन तो कहते कि चाय जितनी ठंड हो बढ़िया से आसन लगा के बैठ जाओ तो थोड़ी देर में पंजा गर्म हो जाएगा कपड़ा से ढका होने पर अग्नि लगाने की आवश्यकता ही तो इनको कभी स्पर्श नहीं करना चाहिए महाराज आज के लोगों में जानकारी नहीं है लेकिन पुराने लोगों में ये सब बातें परंपरागत तरीके से उन्हें ज्ञात होती थी गाय को पैर नहीं लगाना चाहिए ब्राह्मण को पैर नहीं लगाना चाहिए आग में पैर नहीं सेकना चाहिए ये पुराने लोग बिना पढ़े लिखे गांव के लोग जानते थे अपनी पूर्व की कोई घटना याद तो नहीं करनी चाहिए लेकिन हम फिर भी स्मरण कर रहे हैं हमारे इस शरीर की पितामही दादी उनके ये बाँह उखड़ गई हड्डी अलग मतलब नीचे आ गई बाँ कोई गिर गई थी बाँह उखड़ गई डॉक्टर को कहा तो डॉक्टर ने कहा कि बुढ़ापा है ऑपरेशन तो बड़ा मुश्किल है और ये तो बहुत नीचे आ गई अब क्या बड़े परेशान डॉक्टर ने कहा कि हॉस्पिटल में भर्ती कर दो वो जीवन में कभी हॉस्पिटल गई जीवन में कभी गई नहीं हॉस्पिटल बोले मैं तो यहीं मर जाऊंगी हॉस्पिटल नहीं जाऊँ और कोई देसी इलाज कराओ तो एक गडरिया आया गडरिया जानते हैं ना भेड़ चराने वाले बोला महाराज मैं ठीक कर दूंगा लेकिन मेरे साथ एक समस्या है क्या बोले मैं इस हड्डी को बिल्कुल ठीक कर दूंगा मेरे सामने की घटना है बाबा मैं बिल्कुल ठीक कर दूँगा हॉस्पिटल ले जाने की ज़रूरत नहीं है मैं ठीक कर दूंगा पर क्या करें एक संकोच है मैं इलाज तो कर दूंगा पर घोर नरक में जाऊंगा कहा नरक में क्यों जाओगे इलाज करके उसने कहा कि मुझे हड्डी ठीक से बैठाने के लिए अपने पैर को लगाना पड़ेगा इनके छाती पर तो एक तो ब्राह्मण और उसमें मातेश्वरी बोले ये तो जगदम्बा के जैसी हैं इनकी छाती में वृद्ध ब्राह्मणी की छाती में मैं पैर लगाऊंगा तो मैं तो पितरों के सहित नरक चला जाऊंगा कह के रोने लग गया पर क्या करें मैं नरक जाऊं तो जाऊं पर डॉक्टर तो तुम्हारा शरीर बर्बाद कर देंगे मुझसे दर्द देखा नहीं जा रहा है तब कहा कोई उपाय सोचो तो उसने क्या किया देखिए विवेक की बात आज हम शायद पहली बार स्मरण कर रहे हैं इस घटना का बहुत बचपन की घटना है तो उसने क्या किया गांव का आदमी था पगड़ी बांधते ना गांव के आदमी तो उसने अपनी पगड़ी उतारी और पगड़ी उतार करके यहां रखी पगड़ी और फिर पैर पर साफी बांधी गमछा डाले था पैर पर साफी बांधी और अपने माथे की पगड़ी छाती पर रखी और फिर अपना पैर रख करके एक झटके में खट से हड्डी बैठा दी उसने दर्द तो बहुत हुआ क्योंकि उनके पास कोई इंजेक्शन लगाकर कर शून्य करने की विधि तो होती नहीं है एकदम ठीक कर दिया और पता नहीं क्या क्या दवाई थी भेड़ के दूध में पका करके उसने बांध दी सारी सूजन खत्म हो गई अब बोले इतने दिन के बाद ठीक हो जाएगा मैं खुद पट्टी आकर के खोलूँगा मारा पट्टी खोल दी बिल्कुल ठीक हो गई इतनी ठीक हो गई कि चाहे जितना भार वे हाथ से उठा सकती थी इतनी ठीक हो गई तो हमें जब महाभारत का जब हम पारायण कर रहे थे तब हमें इस घटना की सहसा स्मृति हुई कि देखो उस गांव के व्यक्ति में जो एक अक्षर पढ़ा लिखा नहीं था भेड़ बकरी चराने वाला उसमें भी इतना बोध था कि गऊ और ब्राह्मण को पैर नहीं लगाना चाहिए पर आज कितने दुर्भाग्य की बात है कि आज कहने में बहुत लज्जा का भी अनुभव होता है अपने को तीर्थवासी कहने वाले लोग भी इतने पूर्वक गाय पर पैर का और लाठी का प्रहार करते हैं कि लगता है कि ये कहां से आ गए ये ये वृज के नहीं हो सकते हैं ये किसी मिलेक्षता रक्तहीन में आ गया है ऐसा लगता है श्री अग्नि महाराज अग्नि देवता कह रहे हैं बोले जो अग्नि को ब्राह्मण को गाय को पैर से छूता है उसके स्वर्ग में स्थित पितर भी नरक में ढकेल दिए जाते हैं और वह व्यक्ति मरने के बाद रौरव नरक जाता है जहां से उसका कभी उद्धार नहीं होता जब उसकी सजा छूटने का समय आता है तो ऋषियों की मंडली वहां निर्णय करती है कि और और पाप करने वाले तो मुक्त कर दिए जाएं, किंतु गाय ब्राह्मण और अग्नि को पैर से स्पर्श करने वाला व्यक्ति नरक से कभी मुक्त न हो ऐसा लिखा है बोले तो यमलोक के ऋषि ऐसा उसके लिए निर्णय देते हैं इसलिए किसी भी अवस्था में अग्नि गऊ और ब्राह्मण इनका तिरस्कार न करें। प्रकरण तो बहुत बड़ा है पर कथा छूट जाएगी गो माताओं की बात कहकर हम उसको नमस्कार कर लेते हैं अब गो माताओं से पूछा कि अब तक के जितने प्रवचन है सबने किसी ने किसी विधि से आपका स्मरण जरूर किया है तो आप भी यहां उपस्थित हैं आप बताइए धर्म का सार क्या है गो माताओं ने कहा गो माताओं ने कहा कि पूर्व काल में ब्रह्मा जी महाराज ने सुमेरु पर्वत के ऊपर सूर्य माता को लक्ष्य करके एक विशाल यज्ञ किया था यह गाय कह रही है सृष्टि में सबसे प्रारंभ में सूर्य यज्ञ किया गया था यह कौन कह रहा है गौ माताएं कह रही ब्रह्मा जी ने सबसे पहले गौ यज्ञ किया था सुरभि यज्ञ किया था और उस यज्ञ में हमारी गरिमा महिमा को सर्वोपरि रूप में प्रतिष्ठापित किया था तो उस समय इंद्रदेव ने आकाश में सूर्य मार्ग में स्थित गायों का स्तवन किया था तो उन नामों का जो जिन नामों से हमारी उस यज्ञ में स्तुति की गई थी उन नामों का स्मरण कोई व्यक्ति पर्व के दिन गौशाला में जाकर कर ले तो संपूर्ण पापों से मुक्त होकर भगवान का प्रिय हो जाएगा और गोलोक की प्राप्ति का अधिकारी हो जाएगा तो धर्म का सार है मेरे नामों का गौशाला में जाकर कीर्तन करना मेरी सेवा करना ये धर्म का सार है ऊपर के जितने लोक हैं, ब्रह्मलोक यहां भूलोक फिर भूवरलोक महर फिर महरलोक जन फिर जनलोक स्वर्गलोक तपलोक ये सब सच्चे सत्यलोक सभी लोकों में गाय प्रतिष्ठित है इसमें लिखा है सबके अलग अलग नाम हैं। इन सातों लोकों में स्थित गाय हैं उनका स्मरण करने से संपूर्ण ब्रह्मांड की गायों का स्मरण हो जाता है इसलिए गौशाला में जाकर इन नामों को जरूर लेना चाहिए तो मंत्र तो हम ग्रंथ के अनुसार बोल देते हैं पर नामों का उच्चारण आज गोवत्स द्वादशी है इसलिए नामों का उच्चारण तो जरूर करवा देंगे क्योंकि आज गोवत्स द्वादशी है और कार्तिक का मास है और ये वृंदावन तो ठाकुर जी का गोष्ठ ही है चाहे जहां बैठो सब जगह ठाकुर जी ने गई अचराई है ये गोष्ठ है तो इस महागोष्ठ में बैठ करके हम लोग गोमाताओं का नाम लें बहुले समंगे पुतो भयचा युरा ब्रह्मपुरे स वत्स शतक्रतोज्रधर से यज्ञ भूय विष्णुपिता विभाशोचा पथे स्थिताय सह नारदेना प्रकुवते सर्वसेना मंत्रेणते नाभिवंदे तय वै विच्य पापकतेन कर्मण लोका नोति पुंदर गवा फल चंद्रमसो्यंत्रि मंत्रिदा पठे तु यहास सुसुगोस्थमध्ये नाप न भोक न, न, न तपमश सहस्र नेत्रस्य जयाति नेत्रोक न तस्य तय न, न शोक सहस्र नेत्रोक बहुला समंगा अको भया क्षेमा सख्या भूयसी सर्वसाह इन नामों को जो चारण करते हैं ब्रह्मलोक में इंद्रलोक में विष्णुलोक में गोलोक में अग्निलोक में ये सब गाय विराजमान हैं धरती की जो गाय है उनका नाम सर्वसहा है इन मंत्रों के द्वारा जो गोष्ठ में जाकर अभिनंदन करता है उसे गोदान का पुण्य प्राप्त हो जाता है चंद्रमा के समान कांति प्राप्त हो जाती है एक तम ही मंत्र त्रिदृषाभिजुष्ट पठित गोष्ठ मध्ये इसको गोष्ठ में जाकर के जो पढ़ता है न उसको भय होता न शोक होता न पाप लगता है और वह सहस्र नेत्र के लोक को प्राप्त करता है यहाँ सहस्र याति लोकम में इंद्रलोक का संकेत नहीं है सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष ऐसे जो विराट पुरुष भगवान श्री हरि हैं उनका नित्य धाम गोलोक वैकुंठ उसकी प्राप्ति का जीव अधिकारी हो जाता है तो हम लोग कम से कम इन नामों का उच्चारण तो कर ही लें श्री बहुला नमः समंगा श्री समा नम श्रीअअअअअअअअअअअकुतोभ नमु श्रीक्षे नमः श्री नमः नमः नमः नमः नमः नमः श्री श्री श्री श्री श्री श्री नम नमः हाँ श्री सर्व नम नमः श्री सर्व नमः नमः नमः नमः नमः श्री श्री श्री श्री श्री नमः एक गोमाता के एक भक्ति गीत का स्मरण करके फिर हम आगे का प्रसंग कहेंगे बहुत सुंदर पद है कीर्तन है ऐसा समझिए सभी लोग प्रेम से श्रवण करें और दोहरा में कहे गो के कारण उपस्थित नहीं हो पा रहे थे पर हमारे बड़े ही गुरु भाई श्री हरिचरण हरिचरणासमाली जी की यात्रा सामने से जा रही है हम सादर प्रणाम करते हैं और सभी लोग यहीं से वंदन करें परम पूज्य श्री नारायण दास भक्तमाली जी महाराज की उनके कृपा पात्र श्री हरिचरण दास जी भक्तमाली महाराज की जय श्री त्यागी जी महाराज की जय जय जय श्री राधे। गोपाल कहे गोपाल गोपाल कहे गोपाल गोपाल कहे छपन भोग धरा से शे <laughs> रहे होंगे कि करमेती बाई का चरित्र आप कल कह रहे थे हमारे खंडेला के एक प्रेमी हैं। हैं इस समय दिल्ली रहते नंदकिशोर जी रावत वो तो आज इतने गदगद हो रहे थे बोले हम तो खंडेला का नाम सुनकर हमारी छाती बहुत फूल गई तो हम ये कहने आए कि हमारे गांव की कथा हो रही है हैं? करमेती जी की कथा पूरी दुनिया में प्रसारित हो रही है वो बड़े एकदम गदगद हो रहे थे बड़े भावुक हो रहे थे करमेती जी का स्मरण करके भाई ये कर्मेती के चरित्र से भिन्न बातें नहीं वस्तुतः हमारे ब्रजमंडल की जो मूल संस्कृति है वो गो उपासना की संस्कृति है गो पालन की संस्कृति है और इस पवित्र सत्संग सत्र का जो उद्देश्य है वही यही है कि इस आयोजन के माध्यम से हम अपनी प्रसुप्त गोभक्ति को पुनः जागृत करें और इस प्रकार से समर्पित सेवा करें कि ब्रिज में भगवान की नित्य गोचारण स्थली जड़खोर गोधाम में जो गो सेवा का प्रकल्प आरंभ हुआ है वह निर्बाध गति से अपने सेवा के पथ पर अग्रसर होती चली जाए और हम तो ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं श्री नेह बिहारी जी से गिर जी से कि ऐसी कृपा करें कम से कम वैसे तो संपूर्ण राष्ट्र का गोवंश संरक्षित और संवर्धित होना चाहिए किंतु कम से कम इतना तो होवे कि चौरासी कोष ब्रज की गाय किसी अनुचित हाथ में न जाए कम से कम चौरासी कोष स्रज में तो गाय सुरक्षित हो जाए ये प्रार्थना है और यह प्रयास है श्री करमेती जी के मंगलमय चरित्र में आप लोग श्रवण कर चुके थे कि करमेती ने गोने के समय ग्रह त्याग का निर्णय कर लिया यहां तक की कथा कल आप सुन चुके हैं छप्पे छंद की व्याख्या भी सुन चुके हैं फिर भी एक क्रम बना रहे इसके लिए केवल मूल छप्पे छंद का हम एक बार उच्चारण करते हैं फिर आगे का चरित्र कहीं कठिन काल कल योग में कर्मेष्कलंक रही कठिन काल कल योग में कर्मेक रही न स्वर पति रति त्याग कृष्ण पद सोर त्याग कृष्ण सोरती जोड़ी सवे जगत की पास सबे जगत की पास तड़किन का निर्मल कुल तान धन्य जारी सा दिन जाए निर्मल पुल वाजिन जारी विदित वृंदावन वास संत मुख करत बड़ाई विधी वृंदावन कल हमने स्मरण किया था कि श्री कर्मेती बाई को बाल्यकाल में ही भगवत साक्षात्कार हो गया इसका संकेत स्वयं प्रियादासी महाराज ने दिया। भूली कामधाम छवि मानसी पिछानी पिछाने अहरनिश अष्टयाम सेवा में डूबी रहती मानसी सेवा में और दूसरी बात यह कही है प्रियादासी महाराज ने कि रूप सुधा सिंधु में ऐसी डूब गई ऐसी डूब गई बसो उ श्याम अभिराम कोटि काम अभिरा कितनी बोले फूली फूली अंग गति मति छवि सानी तो ये जो प्रियादासी के भाव हैं उनसे स्पष्ट होता है कि जैसे मीरा जी को बाल्यकाल में भगवत साक्षात्कार हुआ ऐसे ही करमेती बाई को भी साक्षात्कार हो चुका था प्रतिकूलता में भी त्याग नहीं हो पाता है। त्याग दुष्कर है क्या करें मनुष्य की मजबूरी है तो उसको बरबस छोड़ के सब जाना पड़ता नहीं तो महाराज यदि उसका बस चले तो फूटी कोडी न छोड़े मजबूरी है उसकी छोड़ के जाना पड़ता है ये छूटता नहीं हमारे महाराज जी कहते थे महाराज जी के मुख से सुना है कि एक वृद्ध मृत्यु सैया पर पड़े थे कफ से कंठ अवरुद्ध हो चुका था बोलना चाहते थे पर शब्द नहीं निकल रहा था पुत्रों ने किसी अच्छे वैद्य को बुलाकर सिद्ध मकर ध्वज का प्रयोग कराया कफ निकल के बाहर हो गया वृद्ध को बोलने की सामर्थ्य आ गई तो पुत्रों ने पूछा कि पिताजी आप उंगली से इशारा कर रहे थे तो क्या कह रहे थे कहा धन गाड़ के रखा है आप बता दीजिए नहीं तो बाद में फिर संकट होगा आपका भोज भंडारा भी तो करना ही पड़ेगा तो धन बता दीजिए वो वृद्ध बोला अरे मूर्ख धन तो जितना था वो पहले ही हमने तुमको दे दिया हम तो इशारा इसलिए कर रहे थे कि अभी मैं मरा नहीं हूं जिंदा हूं मेरी आंख खुली भई है मैं देख रहा हूं टूटी झाड़ू भैंस का पड्डा चवाए जा रहा है और तुम सब घेर कर तमाशा देख रहे हो मेरे मेरे पास खड़े हो हाये हाय मैं तो लुट गया मर गया हमारी संपत्ति को तुम लोग बर्बाद कर दोगे मारा टूटी झाड़ू पड्डा खा गया इस में महाराज जी कहते थे उसने प्राण त्यागे जो टूटी झाड़ू घूर पर फेंकने के लिए ही पड़ी थी उस झाड़ू में भी इतनी ममता हो जाती है कि वो कहता है झाड़ू तुम लोग नहीं बचा सके तो मेरे द्वारा कमाई हुई संपत्ति को कैसे बचाओगे अनंत जन्मों से शरीर संसार के संबंधों में इतनी गहरी आसक्ति हो चुकी है कि दुख रूपता का अनुभव करते हुए भी अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करते हुए भी हमारा मन इससे हट नहीं पा रहा है तब भगवान कृपा करके किसी जीव को अंगीकार करना चाहते हैं तो सीधे सीधे शरण में नहीं आ रहा है ठाकुर तो जी कृपा करके प्रतिकूल हैं, कर ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर देते हैं कृपा करके कि अब उसकी गति वृंदावन को छोड़ के कहीं की ओर रहे ही नहीं भैया अब तो संतों की शरण में ही जाना पड़ेगा अब तो वृंदावन में ही जाना पड़ेगा प्रतिकूलता के कारण भी संसार का त्याग करके कोई अनन्य भाव से श्री जी की शरण आ जाए ठाकुर जी की शरण आ जाए संतों की शरण आ जाए तो भी सौभाग्य समझ पर प्रतिकूल परिस्थितियों के त्याग की अपेक्षा सर्वथा अनुकूलता जहां हो वहां त्याग कर दिया जाए वो त्याग बहुत श्रेष्ठ त्याग करमेती जी के वैराग्य का उदाहरण कहीं दूसरी जगह प्राप्त नहीं है कर्मेती के जीवन में प्रतिकूलता किस बात की आप बताइए राजगुरु की पुत्री है घर में भजन सत्संग कीर्तन का वातावरण है भजन में कोई बाधा है कोई बाधा नहीं पिताजी परम भक्त हैं पिताजी ने तो भागवत की कथा सुना सुनाकर कर में भक्ति के संस्कार उत्पन्न किए है एक संभावना की बात बता रहे हैं मान लो कर्मेती अपने गौने के पहले ही कह देती अपने पिताजी से कि पिताजी मुझे आप बाध्य न करें मैं पति ग्रह में नहीं जाऊंगी यहीं रहकर भजन करूंगी तो अपनी एकमात्र लाडली बेटी को वे भे नहीं भेजते बर पक्ष को अधिक धन देकर संतुष्ट कर देते जीवन भर करमेती घर में रह के भजन कर सकती थी लेकिन नहीं सब प्रकार की अनुकूलता में भी करमेती ने त्याग कर दिया दास वर्णन कर रहे हैं पर सोच भारी कहा कीजिए बिचारी सोच कीजिए बिचारी की आड़ सो सवारी देह रति के नक चांसों सारी दे के काते देव त्याग मन शोभ जन जागे अरे कग देव त्यागे तन शोभ जन जागे अरे मिट्टे उर दाग एक की हां। एक, सांची प्रीति श्याम की लाज कौन काज का चाहे ब्रजराज सुत लाज कौन काज जो पे चाहे ब्रजराज सु का ब्रज बड़ोई काज जो सुधि धाम की जो दिधाशुपे कर सुधिधाम जानी भोर कर्मेति भाई ने निश्चय किया कि अब हमें क्या करना चाहिए साधक जब सर्वथा दुराग्रह शून्य हो करके अनन्य भाव से भगवत चरणाश्रय ग्रहण करता हुआ अपने अंतर्यामी की शरण ग्रहण करता हुआ जब समाधान का प्रयत्न करता है यह श्रेय सानिश्चितम ब्रूहितनमे जब यह विचार करता है तो सबके हृदय में विराजमान अंतर्यामी भगवान उस जीव को तत्क्षण निर्णय दे देते हैं पर अपने अंतर्यामी के आदेश को मानने वाले सब नहीं होते मन ही मन कर्मेती ने श्रीकृष्ण चरणा मेदमजा रक्तमांस इससे नस नस भरी हुई है और पेट तो मलकी पिटारी है में मले, इसी में मूत्र है, में है। भरो मुख, ये दांत सब हड्डी तो है भरो। पे बिठा के सामने एक शीशा रख देता है बस बस उस शीशे में ही देख करके वो मग्न रहता है उसकी समाधि सी लग जाती है स्वरूप दर्शन में एकदम डूब जाता है यद्यपि जो दिख रहा है वह स्वरूप है नहीं पर उसी को सीधी पहन लेंगे अब सीधी है कि उल्टी है यह बार बार ध्यान रखने की क्या आवश्यकता है अखंडानंद आश्रम में कोई आचार्य जयंती थी सब जयंती वहां मनाते हैं पूज्य स्वामी जी उस समय विराजमान थे परम श्रद्धेय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज महाराज जी के हो महाराजी वहां। और स्वामी जी तो स्वामी जी स्वामी जी ने उस दिन की सभा के अध्यक्षता महाराज जी को महाराज जी को अध्यक्ष बना दिया वहां से महाराज को कार से भेजा पूज्य स्वामी जी ने तो सुदामा कुटी कार आ गई महाराज जी आ गए ओ महाराज फूल माला चुप हो गए जब के बीच में बोलते नहीं है क्यों बोले जब करने बाद में जब वो चली गई तो महाराज जी बोले देखो पंडित जी ये शरीर मलमूत्र का भांड है इसमें पूजा योग्य कोई स्थान नहीं एक बार पूज्यपाद श्री रामेश्वर दास जी रामायणी महारा जी महाराज हमारे भारतवर्ष की अन्यतम विभूति जिनके जैसी वाग्मी देखे के परमहंसों के लक्षण मैंने महाराज जी में प्रत्यक्ष देखे आज से नहीं कहते जब से हम देख रहे चित्रकूट से लेकर अब तक उनकी रहनी एक जैसी है उसमें कहीं कोई अंतर नहीं आता मनुष्य की प्रवृत्ति कैसी हो गई है बड़ी दया आती है मरघट जिनकी प्रतीक्षा कर रहा है वे भी बाल काले कर रहे हैं दुख की बात है। भैया इस भोगवाद से देहवाद से ऊपर उठना पड़ेगा उपासना करनी है रे चेता रे हितमिदम ने मुस्कुराकर तिरछी चितवन से एक बार देख दिया तेरा संसार उजड़ जाएगा तो यदि तू अपना संसार बसा के रखना चाहता है बना के रखना चाहता है तो वृंदावन में मत जाना और वृंदावन बिहारी से दोस्ती मत करना राधा रानी कह रही हैं पूरा देशों पूरा देश में समय करमेती ने गृह त्याग कर दिया अब प्रश्न उठा कि वृंदावन तो देखा नहीं था अब तक अपने महल से अपने गांव खंडेला से बाहर निकली ही नहीं थी तो करमेती का पथ प्रदर्शक कौन था किसने बताया कि इधर वृंदावन है अपने लक्ष्य पर कर्मेति कैसे चली प्रियादासी उत्तर दे रहे आधी निशनिकों बसे ही मूर्ति सो सूर्यदास कर चलत चितबत सुपन सोबत चलत चितबत सुपन सो दिवस जागत राति चित्त ते वह मधुर मूर्ति छिनन इत उत जात मन में रहो नाहन ठोर नंदनंदन अत कैसे आनी वो निरंतर श्याम सुंदर हृदय में बसे हुए हैं जिनके बारे में गदाधर भट्टी जी कह रहे हैं का आवे कौन करे बकवाद कैसे के कही जात गदाधर गुंगे को जो मेरी अखियन में निशि दिवस रहो कर गाय चरावन जात सुन्यो सखी शोधो कन्हैया सखी हो श्या स्वयं श्री कृष्ण ही अंगुली पकड़ कर चल रहे हैं महाराज जी के वाणी से हमने सुना था कि ठाकुर जी ने बंसी बजाई गोपी दौड़ी चली आई तो महाराज जी कहते थे जीव सब गोपी ही हैं जब ठाकुर जी बंसी बजाते ना वृंदावन के ठाकुर जी वृंदावन बिहारी जी बंसी बजाते हैं तब ये जीव रूपी गोपी किसी प्रांत में हो किसी जाति में हो वो सब छोड़ के वृंदावन आ जाता है महाराज जी कहते हैं इस पथ पर चलने वालों के पथ भी ठाकुर जी हैं पथ भी ठाकुर जी हैं पथ प्रदर्शक भी ठाकुर जी हैं और मंजिल भी ठाकुर जी हैं और उंगली पकड़कर ले चलने वाले भी ठाकुर मेती बाई को अपने लक्ष्य की ओर जाने में सफल हो गई और भोर भय सोर पर्य ब्रह्मवेला में करमेती जग जाती थी मैया जगी है लाली बेटी करमेती देख आज तू अपने ससुराल जाएगी अपने पति गृह जाएगी आ, दिन भर पूजा पाठ क्यों करे अब बहुत है गई पूजा पाठ अब जो कछु बची कु वही कर लीजिए वो बिचारी जैसी भीतर गई देखा शयन कुंज में सैया पर करमेती नहीं कहाँ गई करमेती पूरे घर में खोज लिया करमेती नहीं मिली स्वभाव ऐसा है नहीं कि, कि किसी सहेली की यहां गई हो फिर इस ब्रह्मवेला में प्रयोजन है अभी पंडित जी उठे नहीं थे उसका कारण यह था कि अतिकाल हो गया था रात्रि को वो भी ब्रह्मवेला में जगने वाले थे लेकिन आज कुछ बहुत रात हो जाने से कुछ विलंब हो गया था पंडित जी उठ नहीं पाए थे ब्राह्मणी पहुंची करमेती की माता पहुंची कजी कब तक सोते रहोगे कहां गई करमेती और सुना लो भागवत की कथा कैसी हीरासी हमारी बेटी सुना सुना कथा सुना सुना कीर्तन गोपी गीत जुगल गीत वेणुगीत भ्रमर गीत सब गीत कंठस्थ करा, करा करा के ऐसी बुद्धि बिगाड़ी हमारी लाली की अब कहा चली गई सयानी बेटी कहाँ गई अपनो मोहरों कैसे दिखाऊं हाय मैं तो मर नहीं, नहीं, गई गईवे लगी पंडित जी घबराए नहीं कहू गई होगी नहीं कहीं नहीं गई चली गई कंट्री आसपास खोजा जहां तक पंडित जी की सामर्थ्य थी माने खोजा नहीं मिली तब आप रोते हुए शेखावत महाराज के राजगुरु है गुरु जी इतने ब्रह्मवेला में आए हैं राजा साहब ने कहा क्या बात हुआ क्या बात हुई लेकर मैं चली चलेगी, आश्चर्य हुआ राजा अच्छा आप पंडित जी बिल्कुल गुरुजी दुखी ना हो कहा गई होगी कितनी दूर गई होगी सैकड़ों घुड़सवारों को तैयार जो समय तैयार रहते थे, थे उनको कहा चारों दिशाओं में विदिशाओं में कोई छोटी बड़ी गली कोई मार्ग ऐसा ना बचे जहां अन्वेषण न हो जो कर्मेती को खोजकर सुरक्षित यहां लाएगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा उस जमाने में खंडेला एक बहुत सुख प्रतिष्ठित एक रियासत थी माने खंडेला का जो इतिहास है वो जयपुर से तो बहुत पुराना माने हम खंडेला गए थे तो वहां लोग बता रहे थे वहां के बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग श्री करमेती जी के वंशज भी अभी हैं जिस खानदान की वो बेटी थी उस गोत्र के लोग अभी हैं वो लोग बता रहे थे कि महाराज 800-900 वर्ष का तो लिखित इतिहास खंडेला का प्राप्त हो रहा है और खंडेला इससे भी पुराना नगर है आमेर और जयपुर पीछे के हैं खंडेला उससे भी पुराना नगर है बहुत पुराना नगर है शेखावत बड़े मजबूत राजा माने जाते थे चारों ओर घुड़सवार भेजे हम उस स्थल का भी दर्शन करके आए हैं जहां करमेती कूट के तरंक में रही वो खंडेला से बहुत दूर नहीं है। करोले जतन ठोर ठोर ढूंढे आए चारों ओर दौरे नर आए ढिंग ढुर जाने चारों ओर घुड़सवार दौड़ रहे करमेती ने देखा अब तो निश्चित ही हमको पकड़ कर ले जाएंगे तो करमे ने सड़े हुए ऊंट ऊंट के के के कंकाल में प्रवेश किया। मरे हुए के भीतर के मांस को खा गए थे हड्डी का ढांचा था ऊपर से चाम मड़ी हुई थी उसी खोल में करमेती प्रविष्ट हो गई मृत पशु के शरीर से कितनी दुर्गंध आती है किसी भी मृत शरीर से दुर्गंध आती है पर ऊंट में तो विशेष दुर्गंध आती है जहां कोई व्यक्ति आधी क्षण खड़ा न हो सके उस ऊंट के करंक में करमेती तीन दिन तीन रात्रि तक निरंतर युगल नाम जप करती रही आप विचार करें कर्मेती का वैराग्य कितनी उच्च कोटि का है वाणी में सामर्थ्य नहीं किसी की बुद्धि वहां तक जा नहीं सकती थी कि यहां भी कोई रुक सकता है क्या और वह भी किसी ऐसे परिवेश में पैदा हुई होती जहां दुर्गंध भी दुर्गंध न होती तो कोई बात नहीं थी पर राजकुमारियों को जो सुख सौभाग्य का क्षण प्राप्त है राजकुमारी के जैसी पली पूछी कर्मेती जिसने संपूर्ण वैभव को अपने घर में ही देख लिया है ऐसी कर्मेती तीन दिन तीन रात्रि तक उस ऊंट के करंक में बैठ गई ऊंट के करंक मध्य देह जादुर आई दुर्गंध नहीं आई महाराज जी कहते थे कि जब संतों ने करमेती बाई से पूछा वृंदावन में उनका दर्शन करने आए और पूछा कि तो आप उठ के करंक में रही आपको वो दुर्गंध का अनुभव नहीं हुआ तो करमेती बाई ने उत्तर दिया जग दुर्गंध को ऐसी में वह दुर्गंध सो सुगंध सी सुहाई संसार के भोगों की जो दुर्गंध है विषयों की जो दुर्गंध है वो इतनी घृणित है कि उस दुर्गंध से बचाने के कारण ये ऊंट की सड़ी हुई दुर्गंध भी उस विषयों दु, की दुर्गंध से बचाने के कारण मेरे मुझे तो सुगंध की जैसी अच्छी लगी इसी को हम समझते हैं अनुकूल से संकल्प प्रातिकूल से वर्जनम कहेंगे यदि कृष्ण प्राप्ति में वृंदावन की प्राप्ति में यदि सड़े हुए ऊंट के करंक में रहना भी अनुकूल है तो उसको उसने स्वीकार कर लिया और यदि किसी अन्यत्र स्थान में जाना प्रतिकूल है तो वहां वो नहीं गई उसमें बैठी रही एक दिन दो दिन नहीं तीन दिन तीन रात्रि तक एक आसन से बैठकर जब करती रही और तीन दिन में शेखावत महाराज के सिपाही सैनिक उन्होंने हाथ खड़े कर दिए बोले महाराज यदि करमेती धरती पर जीवित होती तो कहीं ना कहीं अवश्य मिल जाती क्योंकि खंडेला की सीमाएं जहां तक फैली हैं उसके बहुत दूर तक कई रियासतों की सीमाओं तक खोज लिया गया है निश्चित ही करमेती कोई को जंगली शेर आदि खा गया है करमेती अब संसार में जीवित नहीं है जीवित होती तो अवश्य मिल जाती राजा ने भी स्थिति बता दी पंडित जी जहां तक हमारा प्रयास बन सकता था वहां तक हमने प्रयास किया अब हमारे बस की बात नहीं है प्रियादास वर्णन करते हैं महाराज जी ने भक्त बलवा टिप्पणी में लिखा है विषय वासना कारी सेवत जन्म अनेक श्याम वियोग हारी याते भक्त जनन दुखकारी यही ते रक्षे सोई प्यारी दुर्गंध सुगंध सुखकारी दुर्गंध भी सुगंध बन गई प्रियादासी वर्णन करते हैं बीते दिन तीन बाकरंक में ही शंक नहीं बीते दिन तीन करंक ही में शंक नहीं बंक प्रीति कैसे करी ये प्रीति की रीति बड़ी बंक है बड़ी कुटिल है इसका वर्णन कैसे करें आयो को संग ताही संग गंग तीर आई दे देभूषण बन आई दूरत परस राम पिता मधुपुरी आए बिताए जाए माथुर मिलाइए सघन विपिन ब्रह्म कुंड पर वर एक देखी भूमि असुवा भी आई जब करमेती ने देखा कि लोगों की हलचल शांत हो गई तो ऊंट के करंक से तीन दिन बाद निकली और कुछ लोगों का समुदाय सोरों जी गंगा स्नान के लिए जा रहा था उनके साथ वो गंगा स्नान के लिए चली गई अब यहां एक प्रश्न है कि लक्ष्य जब वृंदावन का था तो वृंदावन न जाके गंगाजी क्यों चली गई उसका समाधान यही है करमेती ने विचार किया करमेती जी में पूर्ण तत् सुख सुखित्व है कर्मेत कल, कल हमने चर्चा की थी अन्य भोग्यत्व अन्य शेषत्व अन्य संपन्नता कर्मेति में दिखाई पड़ रही है प्रत्यक्ष है उनमें कर्मेति जी ने विचार किया कि यह देह यह इंद्रिय यह मन यह बुद्धि यह चित्त या प्राण ये अपने लिए नहीं ये सब श्री कृष्ण के लिए है और ये शरीर सड़े हुए ऊँट के करंक में तीन दिन तक रहने के कारण इतना दुर्गंधित तो हो गया है कि मैं इस दुर्गंधित देह से वहाँ जाऊंगी तो प्रिया प्रीतम को पीड़ा होगी कष्ट होगा इसलिए यह शरीर प्रिया जी की सेवा के योग्य हो जाए लाल जी की सेवा के योग्य हो जाए इसलिए गंगा ही इसको शुद्ध करेगी जिससे भगवत सेवा के योग्य हो जाए इसलिए गंगा जी लक्ष्य नहीं है मैं भगवान की भोग्या हो सकूँ इसके लिए मैं भगवान की भोग्य बन सकू भगवान के योग्य बन सकूँ इसके लिए श्री कर्मेती ने गंगा स्नान किया और गंगा स्नान करके फिर कर्मेती जी मथुरा आ गई सोरों जी से ब्रिज निकट ही है ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ आ गई मथुरा आई और मथुरा आकर विश्राम घाट में श्री यमुना जी में स्नान किया स्नान करके अपने शरीर के संपूर्ण आभूषण ब्राह्मणों को दान कर दिए देखो जैसा देश वैसा देश अब तो स्थिति बदल गई कुंभ में एक से एक विभूतियों के दर्शन होते हैं जिनमें बढ़ चढ़कर सोने चांदी के हीरे जवाहरात का प्रदर्शन होता है वो इतने किलो सोना पहने हैं वो इतना मोटा जंजीर सोने का पहने इस प्रदर्शन होता है अच्छा ही है अपने की बुराई करने से लाभ क्या है बाकी सही बात यह है किसी भी विरक्त साधु के लिए इस प्रकार का श्रृंगार उचित नहीं दस बीस तरह की अंगूठी अंगूठा और सोने की चेन और हीरे के जवाहरात के आभूषण ये साधु के लिए उचित इसमें साधु की शोभा नहीं तप त्याग वैराग्य भजन की निष्ठा क्षमा दया तितिक्षा सरलता संतोष अपरिग्रह यही सब साधु का श्रृंगार है वरप, युग धर्म सबके सिर पे चढ़ा है क्या किया जाए जब विरक्त भाव से भजन ही करना है तो इन कीमती आभूषणों की क्या आवश्यकता है आभूषण के साथ भजन कर सकती थी क्या कर थी क्लेश का कलह का अशांति का भय का जो कारण था उस कारण को ही करमेति ने नष्ट कर दिया शरीर पर किसी भी प्रकार का कोई आभूषण नहीं रखा एक वस्त्र धारण करके करमेती वृंदावन चली आई कहा सो अनहाई दे भूषण बन आई पर कर्मेती की माता की स्थिति तो यह है कि वो दिन रात रुदन कर रही है पंडित जी को प्रेम के कारण ही पंडित जी को कुछ खरी खोटी भी सुनाती है तुम नहीं हमारी बेटी कहां चली गई अब यहां बैठे बैठे रो रहे हो खोजने का प्रयास नहीं करते खोजो कहाँ गई कहा गई निश्चित वृंदावन वृंदावन रटती थी हो सके वृंदावन चली गई और एक बार जाकर देखो तो सही पंडित जी मथुरा आए ब्राह्मणों से पूछा यहाँ तुमने देखा लोगों ने कहा हाँ, कुछ महीनों पूर्व यहाँ एक राजस्थान की एक सुंदरी कन्या आई थी सारे आभूषणों का दान करके हम सबके निषेध करने पर भी वो वृंदावन में चलेगी क्यों जिस काल में करमेती वृंदावन आई है उस समय कोई मनुष्य नहीं था प्रियादास आगे वर्णन करेंगे सिंह व्याघ्र आदि करमेती के शरीर की रक्षा करते मथुरा से ही पंडालोक कह देते थे कि वो वृंदावन राधा कृष्ण की नित्य विहार स्थली है वहां कोई आदमी जाता है तो मर जाता है या पागल हो जाता है सबका प्रवेश वहां नहीं है ब्रह्मा जी का भी प्रवेश नहीं है यहीं से ढोक दे लो डंडोत कर लो और जाओ तो लोग वहीं से वृंदावन को प्रणाम करके चले जाते वृंदावन इतना सघन बन था उस पर वो चली गई परशुराम पंडित जी राजगुरु हैं ये मथुरावासी ब्राह्मण भी जानते हैं मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मणों के सहयोग से परशुराम पंडित जी महाराज वृंदावन आए अन्वेषण करने लगे खोज करने लगे आघन विपिन ब्रह्म कुंड पर बर एक चढ़कर देखी भूमि असुबा भि जा एक विशाल पटवृक्ष के ऊपर चढ़कर एक मथुरा के ब्राह्मण ने देखा तो उसने कहा दूर एक कुंड जैसा दिखाई पड़ रहा है और उसके निकट एक देवी बैठी है निश्चित हो गया यही करमेती है बट से वह ब्राह्मण उतरा पंडित जी ने भी चढ़कर देखा और पहचान लिया यही करमेती है अब तो वे कर्मेती के निकट आए निकट आए तो क्या देखा सघन विपिना ब्रह्म कुंड पर बड़े चढ़ कर देखी हसुआ भिजा चढ़ कर देखी भूमि हसुआ भिजा चढ़ कर के देखा कि सारी भूमि आंसुओं से भिजी हुई थी महाराज जी कहते थे कि कर्मेति के नेत्रों से जल बहकर ब्रह्मकुंड में मिल रहा था निश्चित देवर्षि नारजी ने जो कहा कि प्रेम का स्वरूप अनिर्वचनीय है वो कर्मेति के चरित्र में दिखाई देता है आप लोग कहेंगे इतने आंसू हमने प्रामाणिक महापुरुषों से सुना है कि वेण बनुत कुंज वाले श्री महाराज जी पूज्य बाबा श्री बालकृष्णदास जी महाराज जब गंगा मंदिर में विराजते थे ऊपरी मंजिल में दूसरी मंजिल में तो विराह में जब वे रुदन करते थे तो हमने सुना है प्रामाणिक संतों से कि उनके नेत्रों का जल बहकर के सीढ़ियों से बहकर नीचे तक आ जाता अभी भी प्रत्यक्षदर्शी लोग सौराष्ट्र में हैं वे बताते हैं कि संकीर्तन सम्राट पूज्य प्रेम भिक्षु जी महाराज जब संकीर्तन करते थे और भावावेश होता था तो नेत्र उलट जाते थे और लगता था कि नेत्रों में किसी ने नल फिट कर दिया ऐसे झरझर झरझर झरझर आंखे मुंबई के चिकित्सकों का दल आया हैरान रह गया मनुष्य के शरीर में इतना पानी नहीं होता जितना पानी निकल रहा आंखों से यह कहां से निकल रहा पानी प्रेम की गति विचित्र होती है भक्तमाल की पुरानी टिप्पणी में लिखा है कि लगता था कि प्रेम विरह और तप मूर्तिमंत होकर के गुरा दूर्ण शरीर में ब्रजरज का लेप करमेती के केश विशाल जटाओं के रूप में परिवर्तित हो गए थे उन केशों का जो गुच्छा था जटाओं के रूप में उसी को अपने कटी प्रदेश में लपेट रखा था पत्तों से शरीर ढका हुआ था पूरी तरह ब्रिज रज में ब्रिज की लता पताओं में मानो करमेती ने अपने आप को मिला दिया था आज दर्शन करके परसुराम पंडित जी पिताजी गदगद तो हो गए कितने गदगद हुए प्रिया दास वर्णन करते हैं बस एक वाक्य कहकर हम पूरा कर रहे उतरी के आए रोय पाय लपटा टी मेरी नाक जग मुख ना दिखा परशुराम पंडित जी दौड़कर आए और रोए पाए लपटाए रोए पाए लपटाए गए इससे उनकी प्रेम की प्रगाढ़ता अपनी पुत्री कर्मेटी के प्रति कितने अधिक आदर की भावना नहीं तो पिता पुत्री को इस प्रकार से प्रणाम करे आवश्यक नहीं रोने लगे पंडित जी चरणों में लिपट गए और कहा कटी मेरी नाक जग मुख ना दिखाई मेरी नाक कट गई मैं संसार में मुंह दिखाने लायक नहीं रहा बेटी तुम्हारे भजन में किंचित भी विक्षेप नहीं होगा घर में चलकर भजन करो चलो ग्रह बास करो लोक उपहास सासु घर मत जाओ सेवा चित ससुराल मत जाओ अष्टयाम सेवा करो क्यों कौ सिंह व्याग्र अजू बपू को विनाश करे मैंने अपनी आंखों से देखा है सिंह खड़े थे यहां कोई सिंह खा गया तो त्रास मेरे हो तो फिर मृतक जीवाई मुझे बहुत पीड़ा हो रही है तुम्हारी माता तो तुम्हारे विरह में में वियोग ऐसी हो गई मानो मृतक के जैसी हो गई उस मरी हुई सी अपनी माता को पुनः जीवन दान दे दो पुनः प्राण दान दे दो करमे में पिताजी की वेदना का श्रवण किया और कहा प, पिताजी आपकी कृपा से ही मुझ में भक्ति के संस्कार प्रकट हुए किंतु सच्ची बात है कथा प्रवचन करके दूसरों को उपदेश दे लेना अलग बात है और कृष्ण भक्ति का अंतकरण में अवतरित तो हो जाना अलग बात है आज यह पता चल गया आपकी कृपा से मुझे यह स्थिति प्राप्त हुई किंतु आज आप भी शास्त्रों के मर्मज्ञ विद्वान होते हुए भागवत के गंभीर पंडित होते हुए आप इस तरह की मोह ममता की बातों को कह रहे हैं बोली कही सांच न भक्ति तन ऐसो जानो जो पे जियो चाहो करो प्रीति जस गाई भक्ति शून्य प्राणी की वही दशा होती है जो दशा आपकी होती है इसलिए यदि इस अपने जीवन को कृतार्थ करना चाहते हो तो श्याम सुंदर के चरणों में प्रेम करो ये मोहमता की बातें आप जैसे विद्वान की वाणी से सुहावनी नहीं, नहीं लग रही है अब करमेती जी क्या उपदेश देंगी इसकी चर्चा हम कल करेंगे शिवृंदावन बिहारी लाल जय जय श्री राम आज कम से कम आधा घंटा समय और होता तो हम पूरा ही कर देते आज लेकिन चलो जय गौ माता जय हम लोग नित्य प्रति पूज्य महाराषि से सुनते हैं और रोज ही प्राय एक चर्चा होती है कि गौ माता के निमित्त एक हॉस्पिटल बने ये प्रथम दिन से ही चर्चा का विषय रहा महाराज जी ने अपने हृदय की पीड़ा हम सबको सुनाई और इस पीड़ा को सुन कर एक गौभक्त भी प्रेरित हुए हैं जिन्होंने अपने मन में संकल्प कर लिया है कि गौ माता के लिए हम हॉस्पिटल ज़रूर बनाएंगे उन्होंने संकल्प किया है कितना भी पैसा उसमें लगे पर वो पूरा हॉस्पिटल बनाएंगे और उनका नाम वैसे तो वो सरदार जी हैं और वैसे भी सरदारों में भक्ति के संस्कार बहुत होते हैं गौभक्ति के संस्कार विशेष रूप से इनमें होते हैं गुरु गोविंद सिंह के चरित्र में आता है उन्होंने जब देवी की पूजा की तो आशीर्वाद यही मांगा कि जितने भी गौहत्यारे हैं मैं सबका वध कर सकूं और गौहत्या का कलंक भारत की भूमि से मिटा सकूं ऐसा मुझे आशीर्वाद दो तो ऐसे ही एक सरदार जी भी गौभक्ति से प्रेरित हुए हैं श्री एच पी सिंह दिल्ली मैसर सेटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड दिल्ली इन्होंने संकल्प किया कि गौ माता के लिए हॉस्पिटल में जो भी आए जो भी राशि खर्च होगी संपूर्ण खर्चा खुद ही करेंगे गौ माता एवं गुरुदेव भगवान संतों की ओर से उनको खूब खूब साधुवाद ऐसे ही गौ माता की सेवा करते रहें और भी उनके मन में अनेक विचार आए हैं गौ माता के लिए वो बाद में समय समय पर आपको बताते रहेंगे और इस कथा से प्रेरित होकर के उन्होंने तो हॉस्पिटल की घोषणा की है साथ साथ में एक बहुत सुखद सूचना है हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी जो वर्तमान में क्रिकेट खेलते हैं अभी जिनका नाम श्री अमित मिश्रा जी है अभी वर्तमान टीम में खिलाड़ी हैं उन्होंने एक लाख ग्यारह हजार रुपए की गौ माता की सेवा की है बहुत बहुत साधुवाद ऐसे नवउदीमान जो खिलाड़ी हैं उन्हें भी इनके इस सत्प्रयास से प्रेरणा मिलेगी और निश्चित रूप से ये सब भी गौ माता की सेवा में तत्पर होंगे और गौसेवा के प्रभाव से इन्हें बहुत उपलब्धियां बहुत ऊंचाई प्राप्त होगी इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद और हमारे हरिभक्तों ने गौभक्तों ने गौ सेवाएँ की हैं उनमें श्री श्याम जी हाथरस जिन्होंने ग्यारह हज़ार गौ माता की सेवा में समर्पित किए हैं नेपाल से गौ भक्त इन्होंने ग्यारह हजार रुपये की सेवा में समर्पित किए हैं श्री रूप सिंह जी जयपुर इन्होंने 11,000 रुपए की राशि समर्पित की है श्री मंजू नटानी जयपुर इनकी ओर से 11,000 रुपए की राशि समर्पित हुई है श्री चिंतन सिकरी दिल्ली वालों की ओर से 11,000 रुपए की राशि समर्पित हुई है गुणवंती जयपुर इनकी ओर से ग्यारह हजार की राशि समर्पित है श्री जितेंद्र शर्मा जी जो वृंदावन वास्कर थे उनके द्वारा भी 11000 रुपए की राशि गौ माता के चरणों में समर्पित हुई है एक गौ भक्त वृंदावन के इन्होंने 31000 रुपए गौ माता की सेवा में समर्पित किए हैं श्री रमेश शर्मा जी टीकमगढ़ इनके द्वारा इक्यावन रुपए की गौ माता की सेवा में राशि समर्पित किए है बहुत बहुत धन्यवाद श्री सुभाष जी करनाला इन्होंने ग्यारह रुपए गौ माता की सेवा में समर्पित किए हैं श्री रेवत सिंह राठौर श्रीमती चाऊ कुंवर जी जयपुर इन्होंने दस हजार रुपए की राशि गौ माता की सेवा में समर्पित की है और एक और हमारे महाराज जी के अतिशय स्नेजन लाड़े और महाराज जी के है नहीं हम कहें संतों के विशेष स्नेह भाजन जिन पर संतों की खूब खूब खुँ कृपा रही है चाहे वो परम पूज्य प्रातश्मण्य जिनका आज हम लोग कथा में स्मरण कर रहे थे बक्सर वाले पूज्य मामा जी महाराज हों उनकी खूब कृपा जिन्होंने प्राप्त की है परम पूज हमारे दादा दादागुरु भक्तमाली जी महाराज की जिन्होंने खूब कृपा प्राप्त की है और एवं जने भैया से लक्ष्मण शरण महाराज के अनुज होने का सौभाग्य मिला है ऐसे श्री गिरधर गोपाल शास्त्री जी द्वारा इक्कीस हजार की गौसेवा प्राप्त हुई है बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद कानपुर से एक वचानी परिवार इनके पूरे परिवार ने संकल्प किया है कि हम गौ माता की सेवा में कुछ न कुछ समर्पित करेंगे वो छोटे छोटे बच्चे हैं उन्होंने भी संकल्प कर लिया कि हम सेवा करेंगे ऐसे ही इन्होंने गाय माता की सेवा में इक्कीस रुपया अर्पित किए हैं कानपुर से वचानी परिवार के द्वारा 5000 हजार जलक मासिक वेतन में से देते हैं इक्यावन अंजू भाटिया मासिक वेतन में से देते हैं इक्यावन अशोक उषा रश्मि कविता इन बच्चों ने अपने पॉकेट मनी से दिया है पांच हजार आठ सौ सैलिस अवशेष इन्होंने भी अपनी पॉकेट मनी से सेवा की है इक्कीस हजार रुपया रामदत्त जी गाजियाबाद के द्वारा प्राप्त हुआ है ग्यारह हजार रुपया श्रीमती सत्यवंती जी दिल्ली श्री शिवानी बीर इनका टेलीफोन आया कि इन्होंने जब महाराज जी की कथा सुनी इनके मन में संकल्प हुआ कि हम भी कुछ गौसेवा करें इन्होंने अपने परिवार वालों से कहा हमें गौ सेवा करनी है परिवार वाले बोले तुम पढ़ो लिखो अभी कोई सेवा नहीं करनी बाद में करना पर इनके मन में संकल्प था तो अपने दोस्तों से कुछ पैसा एकत्रित करके इन्होंने इक्याव रुपए रुपये गौ माता की सेवा में अर्पित किया है एक नए नए युवा वर्ग के बच्चों में ऐसी प्रेरणाएं मिल रही है ये बहुत सुखद सूचना है और इसी क्रम में श्री अंबे पीडी डी वैश्य इक्कीस हजार रुपया सीतापुर द्वारा प्राप्त हुआ है बहुत बहुत धन्यवाद इकतालीस हजार रुपया स्वर्गीय केसर देव एवं भागीरथी तुलस्थान की पूर्ण स्मृति में राजकुमार दारू का हैदराबाद द्वारा प्राप्त हुआ है उनको बहुत बहुत धन्यवाद और ये कितना है रावत जी हॉस्पिटल का जो हम लोगों को प्रेरणा मिली है अभी कि इन्होंने हॉस्पिटल बनाने का संकल्प किया है तो उनके मूल में हमारे महाराज जी की कृपा बात रहे गुरुदेव के, के रावत जी इन्होंने उनको प्रेरणा दी ये चाहे तो रहते कि कुछ गौ माता को भी शैट की आवश्यकता है सेट बने लेकिन उन महानुभाव के पास गए तो वो ऐसे गौ भक्त निकले उन्होंने कहा सेट नहीं हम हॉस्पिटल गौ माता के लिए बनाएंगे तो उनको भी इनके द्वारा प्रेरणा मिली है एक 1100 सौ तेज पूज संत श्री कल्याण दास जी के द्वारा प्राप्त हुआ संत भगवान भी गौ माता की सेवा में राशि समर्पित कर रहे हैं 11000 हजार रुपया श्री मदन दान जी चारण पुत्र श्री नाथू दान जी नागौर दारुस्थान से इनके द्वारा प्राप्त हुआ है श्री महेश चंद पांडे इन्होंने 11000 रुपए की गौ सेवा समर्पित की है बहुत बहुत साधु आप सभी हरिभक्त गौ भक्तों के प्रयास से ऐसी ही पूजा गौ माता की सेवा होती रहेगी हमें विश्वास है और पुनः पुनः हम आप सबसे प्रार्थना करें हमारी संस्था का जो प्रकल्प है कि एक लाख रुपए में एक कनाडा से भक्त आए हैं सुरेश भाटिया जी इन्होंने भी गौमाता की सेवा में पांच हजार रुपए का ये चेक अर्पित किया है बहुत बहुत धन्यवाद तो हम निवेदन कर रहे थे आज महाराष्ट्र ने कथा के क्रम में ग्यारह हजार रुपया गुप्त दानी महानुभाव के द्वारा प्राप्त हुआ है बहुत बहुत धन्यवाद आज कथा के प्रारंभ में पूज महाराज जी ने एक बात कही थी कि गौग्रास निकालने की परंपरा पुनः चालू होना चाहिए वो महाराज जी ने एक बात कही थी अधिक नहीं तो कम से कम एक रुपया रोज कोई निकालेगा तो बहुत बड़ी मात्रा में गौसेवा हो सकती है ये बहुत सुंदर महाराज जी की बात रही और इससे बहुत